लावे मन के लगाए प्रभु पावे जैसे भुवंगम चरत बन में ओस चाटने आवे कब हूँ चाटे कब हूं मणिचित मणि तजी प्राण गवे मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे पकड़ती भी नहीं है जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे अपना रंग सखियन संगरा च अपना रंग सखियन संगरा चूरती गगर पर लावे मन के लगाए प्रभु पावे जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे मातु पिता सब कुटुम तिया गे सुरति पिया घर लावे मन के लगाए प्रभु पावे धूप दीप नैवेद्य अग जा ज्ञान की आरती लावे कहे कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे तो भगवन क्या करें कितनी देर चर्चा करें कल से जब से महाराज जी ने कहा तब से बार बार दिमाग में वही घूम रहा है अर्थस्य पुरुषोदास अर्थस्य पुरुष अर्थ का दास है दासस्तर्थो न क्य इति सत्यम महाराज बद्धस्म्यर्थे न कौरव इसके बाद लौट करके ये चारों महापुरुष आए ये आए हैं भगवान आ गए हैं और कौरव पांडवों के प्रथम दिन के युद्ध का आरंभ हुआ बड़ा भयंकर युद्ध दोनों तरफ से सिंहनाद गर्जना हो रही है शंखनाद हो रहा धनुष की टंकार हो रही है वीरों के अट्टहास हो रहे हैं नगाड़े आदि युद्ध के मारू बज रहे हैं भयंकर संग्राम आरंभ हो गया तस्मिन् समुत्थिते शब्दे तुमले लो महर्षणे भीमसेनो महाबाहू प्राणदत्त गोबृषो यथा उस गर्जना में भीमसेन ने ऐसी साण के समान गर्जना की गोबृष के समान गर्जना की के महाराज इतने हाथी चिंगाड़ रहे थे इतने कई लाख हाथी कई लाख घोड़े चिंगा चिंग, हाथी चिंगाड़ रहे थे घोड़े हिन ही हीना रहे थे शंखनाद और सिंहनाद हो रहा था लेकिन भीमसेन की गर्जना के आगे सारे शब्द नीचे दब गए। इतनी जोर की उनकी गर्जना हुई महाराज इतनी भयंकर गर्जना हुई कि बाहनानिच चर्वाणी शक्र मूत्र प्रसुस्रबुहु शब्देन नीरस्य सिंह से वे तरे मृगा भीमसेन की गर्जना से जितने सैनिक सैनिकों के घोड़े घोड़े हाथी थे सबके मलमूत्र निकल गया महाराज आप सोचो ब्यास जी ने बड़ी मर्यादा रखी घोड़ा और ऊंट खच्चर और हाथी इनके मलमूत्र निकल गए ये बात कही मनुष्य की नहीं कही कुछ ऐसे भी कमजोर बेचारे रहे होंगे सेना में भी सब तरह के होते हैं जब हाथी घोड़ा के मलमूत्र निकल गया तो कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनके कपड़े बिगड़ गए होंगे गर्जना भीमसेन ने की भयंकर युद्ध आरंभ हो गया दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सल, दुस्सासन, दुमर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मर्शन, चित्रसेन विकर्ण पुरुजित्र जय भोज भूरी श्रवा ये सब कौर पक्ष से बड़े बड़े धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए आ गए कर्ण का नाम नहीं आया क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी जब तक भीष्मी युद्ध करेंगे तब तक मैं रहूंगा तो सही लेकिन लड़ूंगा नहीं मैं युद्ध के मैदान में ही नहीं आऊंगा इसलिए करण का नाम नहीं है इधर पांडवों के पक्ष में द्रौपदी के पांच पुत्र महारथी अभिमन्यु नकुल, द्रुपद, द्रुपद्रष्ट्युमन और पांडव तो थे ही इस प्रकार से ये सब इस ओर से लड़ने वालों में प्रधान थे कहते हैं तस्में तुमले युद्धे वर्तमाने महाभय अति सर्वाण्य ने का पिता संजय कह रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र इस पहले दिन के आरंभ के युद्ध में सबसे अधिक शोभायमान अपने ओज तेज और अपनी वीरता अपने पराक्रम के कारण पितामह भीष्म हुए यद्यपि आयु में सबसे बड़े बूढ़े पितामह भीष्म हैं लेकिन इस युद्ध में सबसे अधिक शोभा पितामह भीष्म की हुई है दोनों सैनिकों का द्वंद्व युद्ध हुआ है कौन किसके साथ लड़े हैं सबकी अलग अलग जोड़ियां हैं उनका भी वर्णन दिया गया है भीष्म पितामह अर्जुन के साथ लड़ रहे हैं और महाराज सात्यकी जो है कृत से युद्ध कर रहे हैं अभिमन्यु बृहदवल के साथ युद्ध कर रहे हैं और मद्राज युधिष्ठिर वो शल्य से युद्ध कर रहे हैं सब अपनी अपनी जोड़ी के अनुसार लड़ रहे हैं महाराज ध्रष्टकेतु ये सब घटोत्कच वो अलम्बुस नाम के राक्षस से लड़ रहा है कौरवों के पक्ष में अलम्बुस नाम का राक्षस है और इधर घटोत्कच हैं पांडवों की तरफ से महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगदत्त ने बड़ा पराक्रम किया भगदत्त जो बहुमाशूर की राजधानी का अधिपति था भगदत्त भगदत्त ने बड़ा पराक्रम दिखाया है और महाराज विराट ने भयंकर युद्ध उसके साथ किया है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ उस युद्ध में महाराज न पुत्र जगे न पिता पितावा व पुत्र मौरूषम न भ्राता भ्रातरम तत्र स्वश्रीय न चमातुला इतना भयंकर युद्ध था महाराज उसमें पित्र पि、पुत्र पिता को नहीं पहचान रहा था पिता पुत्र को नहीं पहचान रहा था और भाई भाई को नहीं देख रहा था और महाराज मामा मामे को नहीं और भांजा भांजे को नहीं देख रहा था भांजा मामा को नहीं देख रहा था भयंकर युद्ध होने लग गया और उस प्रथम दिन के युद्ध में अर्जुन ने इतना भयंकर पराक्रम किया कि कौरव सेना के हाथी घोड़ा वीर रथी अतिरथी वीर वे सब छिदने लग गए सैनिकों के शरीर छलनी होने लग गए बाण वर्षा से अर्जुन की और वे दुर्योधन की निंदा करने लग गए अर्थात पहले दिन की युद्ध में ही कौरव सेना के हौसलापस्थ हो गए वो निंदा करने लगे लग कि बड़ा मूर्ख है दुर्योधन क्या बात क्या आवश्यक था युद्ध करना अब ये हमारे प्राण नहीं बचेंगे महाराज इस स्थिति को देख करके भीष्म पितामह को क्रोध उत्पन्न हुआ हमारे रहते हुए हमारी सेना की अर्जुन ने यह दशा की है भयंकर पराक्रम पितामह भीष्म ने दिखाया है भीष्मां साध्य पार्था वाहनी समकंपतो जब भीष्म जी ने भयंकर पराक्रम दिखाया है तो पांडवों की सेना भी तितर बितर हो गई भीष्मी के आगे लड़ने का साहस किसी का नहीं था कोई वीर टिक नहीं पा रहा था भीषम जी के आगे तब आयु में सबसे कम और उत्साह और बल और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ सोलह वर्ष की आयु जिसकी अभी पूरी नहीं हो पाई है वह अभिमन्यु उसने कहा चिंता मत करो पर दादाजी है ना हमारे हम इनसे टक्कर लेते हैं हम पांडव सेना की रक्षा करेंगे और अभी जिसकी मूछ भी नहीं आई है रेख भी नहीं आई है ऐसे अभिमन्यु ने गर्जना की धनुष का टंकार तंक, की, की और पितामह भीष्म के साथ लड़ रहा है महाराज महाभारत में वर्णन है सारा आकाश सिद्धों से भरा हुआ है देवताओं से भरा हुआ है ब्रह्मादि देवता आकाश में खड़े हैं धन्य है महावीर को इसका सास देखो भगवान परशुराम को युद्ध में संतुष्ट करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी महान वीर व्रती योद्धा महानी के साथ यह लड़ रहा है महाराज जी आपको क्या बताएं भीष्म के छक्के छुड़ा दिए भीष्म पितामह के छक्के छुड़ा दिए पांडवों की सेना में सिंहनाद होने लग गया गर्जना होने लग गई बाजे बाजू थे सैनिक जो भाग गए थे वे लौट करके लड़ने के लिए आ गए महाराज लिखा है अहमन्यु प्रति जाते ही महाराज अहमन्यु ने सबसे पहले युद्ध करते करते भीष्म पितामह के सारथी दुर्मुख का मस्तक धड़ से अलग कर दिया कृपाचार्य के धनुष को भी काट दिया अकेले ही युद्ध करते हुए और महाराज श्री व्यासी वर्णन कर रहे हैं तस् लाघव मुद वीक्ष देवता अपि लब्ध लक्ष्यतया कार्षण सर्वे भीष्मा दिवधनजय कहते उसके हस्त लाघव को देख करके हाथ कितने जल्दी वह बाण चलाता है कितने जल्दी प्रतंजा खींच लेता है कितने जल्दी बाण छोड़ देता है इसके हस्त लाघव अस्त्र कौशल को देख करके आकाश के देवता विस्मित हो गए हैं निरंतर अभमन्यु के ऊपर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं आकाश में देवता भी बाजे बजा रहे हैं और आज भीष्म आदि वीरों ने समझ लिया ये अभिमन्यु नहीं है ये अर्जुन साक्षात अर्जुन आ गया है अभिमन्यु को अर्जुन माना सत्वम सत्ववंत मंत्र साक्षात धनंजयम ऐसे लगा साक्षात अर्जुन आ गए अभिमन्यु बहुत क्रुद्ध हैं जैसे काल का जेठ का तपता हुआ सूर्य हो ऐसे तप रहे हैं महापराक्रमी महापराक्रम्यु अब महाराज 25-30 वर्ष के युवा थोड़ा चल लें थोड़ा काम हो जाए अब महाराज बहुत परेशान हो क्या कर बहुत परेशान हो यह है इस देश का युवा शिक्षा लें अभी 16 साल के पूरे नहीं हुए 15 साल पूरे हुए सोलहवीं में लगे हैं और वे अभमन्यु उनका ऐसा पराक्रम है। वाह धन्य है। धन्यु बहुत रोष में प्रचंड सूर्य के समान तप रहे हैं उन्होंने सबसे पहले सेनापति भीष्म की ध्वजा को काट करके गिरा दिया और इसके बाद जो इतना बड़ा ध्वजा जो ताल चिन्ह से अलंकृत था वह ध्वजा गिर गया उसको देख करके भीमसेन ने भयंकर गर्जना की वाह बेटा बेटा हो तो ऐसा ही होना चाहिए दादाजी का ध्वजा गिरा दिया सेनापति का ध्वज गिर गया तो काम बन गया महाराज इसके बाद भीष्मी समझ गए कि इस महावीर से सामान्य युद्ध करने पर काम नहीं चलेगा इससे तो दिव्यास्त्रों से युद्ध करना पड़ेगा अब तो पितामा भीष्म हजारों बाणों की वर्षा की लेकिन आश्चर्य है वो बाण चढ़ाते और लक्ष्य वेद करते उसके पहले ही अभमन्यु बाणों को तिल तिल करके काट देते थे और महाराज भीमसेन भी पीछे लगे थे अभमन्यु की सुरक्षा में भीमसेन थे भीष्म जी को बड़ी गुस्सा आई कि ये बालक तो प्रचंड पराक्रमी है ही है भीम दादा और बीच बीच में गर्जना करके हमारे सैनिकों के कपड़े बिगाड़ देते हैं तो अब ये बहुत बुरी हालत है इसलिए उन्होंने भीमसेन की भी ध्वजा काट डाली भीमसेन को एक तीखा बाण मार करके पीड़ित किया महाराज लेकिन आज के युद्ध में एक एक दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं पितामह भीष्म और उसके प्रतिकार करने वाले दिव्यास्त्र के द्वारा ही उसको अभमन्यु बीच में ही रोक लेते हैं उसको समाप्त कर देते हैं मद्रदेश का जो स्वामी है उसके शल्य के ऊपर धावा किया हाथी पर आरूढ़ होकर के विराट कुमार उत्तर ने और धावा कर दिया महाराज उसके घोड़े मार दिए सारथी को मार दिया उस समय महाराज भयंकर शक्ति का प्रयोग किया गया और शक्ति राजकुमार उत्तर की छाती को छेदती हुई उनके कवच को नष्ट करती हुई और उनकी जीवनी शक्ति को लेती हुई वह दिव्य शक्ति भूमि में समाहित हो गई इस प्रकार से महाराज उत्तर राजकुमार उत्तर आज पहले दिन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए भयंकर पराक्रम दिखाते हुए वी वीरगति को प्राप्त हुए आपको ध्यान होगा कौन उत्तर जो उत्तर जो अर्जुन के अर्जुन ब्रहला के रूप में उनको सारथी बनाकर ले गए थे आज वे उत्तर वीरगति को प्राप्त हो गए उत्तर हतम दृष्ट्वा वैराट भ्रातरम तदा कृतवर्मा गर्णाच सहित दृष्टि शल्यम अवस्थित श्वेत क्रोधा प्रज ज्वाला हबिशाह अपने भाई उत्तर को मारा हुआ देख करके और शल्य को कृतवर्मा के रथ पर बैठा हुआ देख करके शल्य ने उत्तर का वध किया है विराट पुत्र क्रोध से जल उठे ये ये उत्तर के भाई ही थे। महाराज इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष लेकर के आए और भयंकर युद्ध महारथी अतिवीर अतिरथी महावीर शल्य के साथ युद्ध करने लग गए महाराज आज राजकुमार श्वेत ने युद्ध करके साथ का कदन कर दिया रथियों के साथ महारथी एक साथ श्वेत के ऊपर चढ़ाए इतने पराक्रमी श्वेती हैं और सातों कौरव पक्ष के महारथी द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्मल्य कृतवर्मा आदि सब एक साथ चढ़ाए हैं साथ श्वेत के ऊपर और धन्य है पराक्रमी श्वेत वह सातों से अकेला लोहा ले रहा है सातों की बाण वर्षा को क्षण भर में समाप्त कर देता है और उनको घायल कर देता है उन उसके उस कौशल को देख करके महाराज कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया हाहाकार मच गया छहों महारथियों के ध्वजाओं को काट दिया घोड़ों को मार दिया असुओं का बध कर दिया सेना में हाहाकार मच गया उस समय मद्राज शल्य समझ गए कि अब किसी भी प्रकार से अब हम बचने वाले नहीं हैं ये मार ही देगा तो उस समय दुर्योधन ने पहुंचकर के मद्राज शल्य को छुड़ा लिया और पितामह भीष्म जो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे वहां से हटकर के शल्य को बचाने के लिए श्वेत से संग्राम करने के लिए क्योंकि महान अचरथी वीर श्वेत के पराक्रम के कारण सारी सेना कौरवों की तितरवितर हो गई थी तब स्वयं सेनापति भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए आए लेकिन महाराज इतना भयंकर युद्ध किया श्वेत ने इतना भयंकर युद्ध किया कि गजोहता शिवश्छिन्नम मर्म भिन्नमयोग आहतः कोई आसित भीष्मे निग्नती शात्रवान ष्म जी के पराक्रम से पांडवों के पक्ष का कोई नहीं बचा जो घायल ना हुआ हो और श्वेत के पराक्रम से कौरवों में कोई ऐसा नहीं बचा जो घायल ना हुआ हो एक बात तो वैषम पाइन जी ने और व्यास जी ने इतनी ऊंची कह दी श्वेत के संबंध में आपको सुनकर आश्चर्य होगा व्यासी कह रहे हैं एक आना निर्दहित भीषमा पांडवा नाम अनाकनी शरय परम संक्रद्धो यदि श्वेतो न पाले भीष्मी में इतना पराक्रम था कि पांडवों की सात अक्षहणी सेना को भीष्मी एक दिन में ही समाप्त कर सकते थे केवल एक दिन में यदि आज श्वेत बचाने न आते तो पांडवों की सेना का एक दिन में ही भीष्मी संहार कर देते महाराज इतने पराक्रमी हैं श्वेत दुर्योधन का मुंह लटक गया उसने कहा हम तो सोच रहे थे कि द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म इनसे देवता भी थर थर्राते हैं काँपते हैं पांडव बेचारे क्या लड़ेंगे इनसे इनके पास सेना ही कितनी है वीर ही कितने हैं लेकिन यहाँ तो एक नई अवस्था के युवा बालक ने सबके छक्के छुड़ा दिए बहुत दुखी हो गया बहुत दुखी होकर के वह यही निश्चय करने लग गया कि इस वीर का कैसे भी बध कर देना चाहिए कहते उस समय वह युद्ध ऐसा हुआ भीष्म जी का और श्वेत का जैसे इंद्रास इंद्र का और वृत्ताश्रु का युद्ध हुआ था इंद्र और वृत्ताश्र का जैसा भयंकर युद्ध था आज उस युद्ध की पुनरावृत्ति हो गई वैसा ही भयंकर युद्ध हो रहा है भीष्म जी बहुत प्रसन्न हो गए भीष्म जी ने सोच लिया कि आज मेरा युद्ध का उत्साह और अधिक बढ़ रहा है ऐसे महान वीर बालक से लड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है महाराज इतनी परिस्थिति खराब हो गई भीष्म जी की कि हतम भीष्म ममन्यंतो श्वेत बसमागतम कौरवों ने पक्का निश्चय कर लिया कि आज श्वेत भीष्म जी को मार डालेगा इसलिए भीष्म जी की रक्षा करनी चाहिए दुर्योधन ने कहा भैया सावधान हो भीष्म की रक्षा करो नहीं तो आज श्वेत के हाथों और भीष्म मारे जाएंगे क्योंकि अपने भाई उत्तर की वीरगति से वह इतना क्रुद्ध हो गया है कि अब वह मरने मारने का संकल्प लेकर के युद्ध कर रहा है अब तो बल्ली कृतवर्मा शल शल्य जलसंध संध्य विकर्ण चित्रसेन विविंसती आदि सब भीष्म जी को चारों ओर से घेर करके उनकी रक्षा करने लगे किंतु महारथी श्वेत ने साथ को अपनी वाण वर्षा से रोक दिया भीष्म जी ने एक भयंकर शक्ति अपने हाथ में ली मंत्र से आमंत्रित किया और श्वेत का बध हो जाए ऐसा संकल्प करके छोड़ा लेकिन राजकुमार श्वेत ने हंसते हंसते उस शक्ति को शक्ति के तीन टुकड़े बीच में ही कर दिए नीचे गिरा दिया उस समय भीष्म जी समझ गए कि ये दिव्यास्त्रों का ज्ञाता महावीर है क्या करना चाहिए उसी समय आकाशवाणी भीष्म जी को सुनाई पड़ी आकाशादीरिताम दिव्याम आत्मनोहित संभव भीष्म भीष्म महाबाहो कालो भीष्मीष्मो शीघ्रो विश्वता ने इस राजकुमार श्वेत को जूतन जीतने का यही समय निश्चित किया हुआ है सामान्य से शक्तियों से ये नहीं जाएगा इसलिए इसके लिए तुम्हें अपना पराक्रम विशिष्ट पराक्रम करना पड़ेगा महाराज ये सोच ही रहे थे सुन ही रहे थे तब तक उत्तर ने कूद करके रथ से उसके रथ को घोड़ों को समाप्त कर दिया था भीष्म पितामह ने रथ से कूद करके राजकुमार श्वेत ने अपने तलवार से भीष्म की विशाल धनुष को दो टुकड़े कर दिया काट दिया धनुष को जी समझ गए कि यह बहुत पराक्रमी है डरने वाला बिल्कुल नहीं है तुरंत तो भीष्म जी ने दूसरा धनुष उठाया विशाल धनुष और प्रत्यंचा चढ़ा ली प्रत्यं चढ़ा करके अब निश्चय कर लिया महाराज ये पहले दिन की बात है ब्रह्मास्त्रेन तम शरम मृत्यु ब्रह्मास्त्र से किया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया आप विचार कीजिए सामान्य किसी वीर पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है जब सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए भीष्म के तब तो उन्होंने अंतिम में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तेज से जलता हुआ महान अतर्थी वीर श्वेत का मस्तक आकाश की ओर चला गया कट करके और एक दिव्य ज्योति निकली जो सबके देखते देखते आकाश में विलीन हो गई सीधे ब्रह्मलोक गमन किया है श्वेत ने यह ऐसा महान वीर है इसके वीरगति को प्राप्त होने पर आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है इसका अभिनंदन किया है भीष्म की जय जयकार होने लग गई है और महाराज पांडवों के पक्ष में थोड़ी मायूसी छा गई है थोड़ा दुख छा गया है इतना बड़ा हमारा वीर आज पहले दिन में हमें उसे गमाना पड़ा इसके बाद महाराज अभी प्रथम दिन का युद्ध चल ही रहा है अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है उस समय महाराज शंख युद्ध करने के लिए आए भीष्म ने बड़ा प्रचंड पराक्रम किया है इस युद्ध को सुनकर के आज धरतराष्ट्र बहुत व्याकुल हो गए हैं और कहने लगे कि आज ऐसी हालत हो रही है पांडव सेना का छोटा छोटा सा वीर भीष्म की यह दशा कर रहा है तो आगे क्या होगा संजय ने कहा कथा सुनो बीच में मत बोलो हाँ। कथा सुनो बीच में मत बोलो कथा कहने वाला डांट भी देता है कथा सुनो बीच में मत बोलो गतोद के गंधो तार्द्यति ताद्रिकाड्यस्तब संदीप्ते भवन यदूप खननम यथा संजय ने कहा कि जैसे पानी की बाढ़ आ जाने पर कोई पुल बनाने का बांध बनाने का प्रयास करे और घर में आग लग जाने पर कहे कि बताओ कहाँ कुआ खोदें तो जैसे बाढ़ आने पर पुल बनाने का प्रयास और आग लगने पर कुआ खोदने का प्रयास महामूर्खता है ऐसे ही महाराज अब रोने गाने से कुछ नहीं चलेगा अभी तो चट्ट होंगे तुम्हारे पक्ष से वीर तब बढ़िया से आखिरी में रो लेना अभी तो प्रेम से कथा सुनो नहीं तो महाराज विघ्न आ जाएगा कथा में चुप हो गए हैं धृतराष्ट्र और भयंकर युद्ध के पराक्रम का वर्णन करने लग गए आज भीष्म ने इतना भयंकर पराक्रम किया इतना भयंकर भयंकर पराक्रम किया है कि जैसे भयंकर तूफान में जहाज समुद्र में डगमगा जाता है ऐसे ही पांडवों की सेना डगमगा गई है नशे कुहु पांडवे यश योदा भीष्म निरीक्षितुम इतना भयंकर पराक्रम किया कि पांडव सेना के योदा भीष्म जी की ओर देखने में भी समर्थ नहीं रहे जैसे बहुत तेज प्रचंड सूर्यों तो आंख से कहा देखे जा सकते हैं ऐसे ही सबकी स्थिति हो गई बड़ी सुंदर उपमा दी है व्यास जी ने तारम नाध्य गच्छन तो गाव सीतार दिता इव जैसे भयंकर ठंड पड़े जिसको माउठ पड़ना कहते हैं माघपूस में भी पानी गिर जाता ना और उस माघपूस की ठंड में गाय भीज जाए और फिर शीतलहरी चले तो जो दशा गायों की होती है ऐसे ही भीष्म की मार पड़ने से पांडव सेना की यही दशा हुई है शीतकाल में भीजी हुई गाय जैसे कांपती है ये दशा हो गई है महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए हैं और युधिष्ठिर ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे भाग्य में तपस्या ही लिखी है भजन ही लिखा है लड़ने भिड़ने का काम हमारी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं था लेकिन आप पीछे पड़े रहे नई नई छत्रीय धर्म का पालन करो अर्जुन और भीमसेन भी पीछे लगे रहे सब लोगों ने यही सलाह दी कि युद्ध करो ये किसी ने नहीं कहा कि युद्ध मत करो अब महाराज देखिए क्या दशा हो रही है इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है भीष्म जी के सामने देवता नहीं टिक सकते रक्त की नदियां बह गई हैं अब हम क्या करें भगवान भगवान हंसने लगे युष्ठ कहा तब प्रसादात गोविंद पांडवा निशा स्वराज्य मनु संपता हे भगवन हे गोविंद देखिए पांडवों की सेना को गाय भागती हुई गायों की उपमा दी तो युधिष्ठिर भगवान को गोविंद कहते हैं ग्वारिया गोविंद हे ग्वार गोविंद आपकी ये सेना ये भी गायों के जैसी है भागी चली जा रही है हमारी गति तो आप ही हैं पांडवों को अपने बल अपने पुरुषार्थ से कुछ मिलने वाला नहीं है पांडवों को जो कुछ मिलेगा वह आपकी कृपा से मिलेगा इसलिए आपको अब कृपा करनी चाहिए भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी कृपा में कोई कमी है क्या बोले कृपा में कमी तो नहीं लेकिन इस समय तो सब भाग रहे हैं महाराज अब जो कछू भी हो इस तो सबकी हालत खराब हो रही है भगवान हंसने लगे बोले तुम शोक मत करो शिखंडी को सामने करके मैं भीष्म का बध करवा दूंगा दृष्टि के द्वारा द्रोणाचार्य का बध करवा दूंगा शल्य को तुम समाप्त कर दोगे कर्ण को अर्जुन समाप्त कर देंगे और मैं अपने हाथों से तुम्हें तिलक करूंगा तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा चिंता क्यों करते हो मैं सत्य संकल्प परमात्मा हूं मैंने संकल्प कर लिया है वही सत्य होगा बस विश्वास रखो हुँ? थोड़ा भगवान की आदत भी है काम तो अपना करते हैं लेकिन थोड़ा सा मजा चखा देते हैं जिसमें भगवान की महिमा का पता चलता रहे जैसे बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान पहले ही मार देते तो सुग्रीव के मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती कि हौसला तो बाली का पस्त हो गया था और भगवान को जरूरत न पड़ती हम ही मार देते बाली को तो ये मन में आ सकता था लेकिन जब मार खा करके सुग्रीव आया बंदुना हो ए, मोर यह काला और भगवान को बुरा भला कहा कि अरे हमको ऐसा मरवाना चाहते थे तो हमको भेजा ही क्यों तुमने है? आपने हमको भेज दिया इसलिए भेजा था क्या भगवान हंसने लगे बोले तुम दोनों एक जैसे लगते थे क्या करें तो फिर माला पहनवाई और एक बाण से समाप्त कर दिया तो भगवान के पराक्रम को दिखाने का अवसर तो आवे भगवान ने कहा पहले तुम सब लड़ लो देख लो कि तुम्हारे बलबूते से कुछ नहीं हुआ अब जो कुछ हम करेंगे सो ही होगा इसलिए भगवान ने ऐसा किया अब तो महाराज ये पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय पहले दिन इस भयंकर युद्ध में दस हजार रथियों का संहार पितामह भीष्म ने किया और पैदल सैनिक और और सैनिक हाथी घोड़े इनका तो कहना ही क्या है इतना महाराज भयंकर पराक्रम हुआ अब तो कौरवों ने भीष्म जी के मार्गदर्शन में क्रौंच ब्यू की रचना की है और उस क्रौंच ब्यू के क्रौच पक्षी के आकार में ब्यू बनाया गया पंख भाग में दस हजार वीर सरो में एक लाख वीर पृष्ठ भाग में एक अर्बुद, एक अर्बुद का तात्पर्य दस करोड़ होता है और ग्रीवा भाग में एक लाख सत्तर हजार रथ इस प्रकार से क्रौच नाम का व्यू बनाया गया कौरव सेना में व्यू की रचना हो गई दोनों दलों में शंगनाद होने लग गया इस क्रौंच ये क्रौंच व्यूह पांडवों ने बनाया है और इसके उत्तर में आपके पुत्रों ने भी और व्यूह की रचना किए ये व्यूह रचना का, का काम द्रोणाचार्य का है द्रोणाचार्य ने भी एक बहुत विशाल व्यूह बनाया है और अब तो दोनों का भयंकर युद्ध होने लग गया इस दूसरे दिन के युद्ध में भीष्म और अर्जुन का युद्ध हुआ और भीष्म और अर्जुन का युद्ध इतना विस्तृत है इतना भयंकर है पहले अस्त्र शस्त्रों से युद्ध शुरू हुआ फिर दिव्यास्त्रों से युद्ध शुरू हुआ लेकिन न तो भीष्म जी कम पड़ रहे हैं न भगवान के सखा अर्जुन कम पड़ रहे हैं और इसी दूसरे दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य का युद्ध धृष्टद के साथ हुआ बड़ा भयंकर पराक्रम ध्रष्टद्न ने दिखाया है भयंकर युद्ध हुआ है और इस दूसरे दिन के युद्ध में ही भीमसेन ने कलिंग और निषादों से युद्ध किया है और करके महाराज जैसे दंडपाण यमराज संहार करें कालमूर्ति धारण करके ऐसी भीमसेन ने सेना का संहार किया है भीमसेन के द्वारा शक्रदेव भानुमान केतुमान ये बहुत बड़े वीर थे पांडव सेना कौरवों की सेना के उनका संहार किया गया है बड़ी सुंदर उपमा दी है व्यासी ने कहते जैसे देवराज इंद्र दैत्य सेना से युद्ध कर रहे हो ऐसे ही आज भीमसेन देवराज इंद्र के समान लग रहे हैं और कौरवों की सेना दैत्य सेना के जैसी लग रही है भयंकर पराक्रम भीमसेन ने किया अंत में भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया उन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा धनुष्मान कब तक चलाएंगे कूद गए रथ से भीमसेन अपनी प्रचंड गदा को लेकर के और गदा से उठा करके ही कलंगदेव शक्रदेव इन सब को एक एक गदा के प्रहार में ही भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया सांप का बध कर दिया इस प्रकार से वह भयंकर गदा अनेकों वीरों का प्राण लेने लग गई और महाराज इसके बाद भीमसेन भीमसेन को युद्ध करते हुए उस समय लोग यही समझते थे नबीमम समरे मेने मानुषम भरतरसव तीमो महाबाह नदी विपुलम स्वनम उस समय कोई भी व्यक्ति भीमसेन को मनुष्य नहीं समझ रहा था ये कोई महावीर है कोई देवता ही आकर के लड़ रहा है ऐसा था महाराज उस समय भीमसेन भयंकर गर्जना कर रहे थे और उसी समय महाराज भयंकर हाथी आ करके मध्यराज का हाथी चढ़ करके कलंगराज का विशाल हाथी चढ़ करके आ गया भीमसेन हाथी के दांतों को पकड़कर एक झपट्टा में हाथी के मस्तक पर चढ़ गए और उन्होंने उसी कलंगराज की तलवार छीनकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और हाथी को भी समाप्त कर दिया भयंकर युद्ध हुआ है महाराज कहते इतनी तेजी से भीमसेन यमराज के समान बिचर रहे हैं पूरी सेना में कि जिधर से जाते हैं पैदल सेना हाथियों के जाते हाथी हाथी हजारों धराशाई घोड़े धरा हो जाते हैं और प्रत्येद भ्रांतमाविद्रांतुतम संप्रातम सुदीर्ण दर्शिया मास पांडवा खड़ग युद्ध के भ्रांत आविद उद्रांत आपुदीर्ण आदि जितने पैतरे खड्ग युद्ध के हैं उनको भी भीमसेन दिखाने लग गए कितने को पैरों से कुचल के मार दिया कितने को एड़ियों से कुचल के मार दिया कितनों को ऐसे कोहनी से भी उन्होंने समाप्त कर दिया ऐसे भीमसेन ने बड़ा भयंकर पराक्रम किया और उस समय कौरव सेना के तृतीय वीर श्रुतायु ने भयंकर आक्रमण किया और महाराज भीमसेन के साथ भी युद्ध करने लगे उस समय भीम को कुछ संकट में पड़ा हुआ देखकर के पांडवों के सेनापति ध्रष्टाद्युम्न और सात्विकी ने आकर के श्री भीमसेन की सहायता की है महाराज उस समय भीमसेन ने इतना भयंकर युद्ध किया कि रुद्र तत्रो तत्व भीम प्रावर्त खून की नदी बह गई नदी बह गई इतनी नदी बह गई कि उसमें हाथी बहने लग गए खून की धारा में घोड़े बहने लग गए रथ बहने लग गए ऐसी भयंकर नदी भीम बहा दी। उस समय आकाश में देवता कहने लग कहने लग लग गए गए। और धरती पर सैनिक तथा युद्ध थे कलिंग माने उड़ीसा के राजा जो आए थे कलिंगों के साथ उड़ियों के साथ भीमसेन आज ऐसे लड़ रहे हैं जैसे साक्षात काल युद्ध कर रहा हो अब हम क्या कहें महाभारत का पाठ करने से मालूम पड़ता है राम, श्री राम जी के चरित्र में राम रावण युद्ध में जो हनुमान जी का पराक्रम है महाभारत युद्ध में वही पराक्रम भीमसेन का है क्योंकि साक्षात वायुनंदन भीम सेन है आज की इस भयंकर युद्ध में पांडवों की विजय हो पहले दिन के युद्ध में कौरवों की विजय दूसरे दिन के युद्ध में भीमसेन की विजय भी पांडवों की विजय हो गई और सातकी ने दौड़ करके भीमसेन को हृदय से लगाया है फिर भयंकर युद्ध हुआ अभी युद्ध चली रहा अभमनु और अर्जुन ने पराक्रम दिखाया है और इस पराक्रम को पूर्ण करने के बाद आज युद्ध का अंत हो गया और आज के युद्ध में पांडवों की सेना ही विजयी हुई तीसरे दिन का फिर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कहते भीष्मी ने गरुड़ नामक व्यूहू की रचना की है और उस गरुड़ नामक ब्यूह को समाप्त करने के लिए अर्जुन ने आज्ञा दे करके अर्ध चंद्र की रचना की है और महाराज भयंकर युद्ध होने लग गया भई में सैनिश तथो राजन केतो भूताम श्रेष्ठ हो बामम पार्थ वागदास सर्वस्तो गोप्ता गोप्ता यश जनार्दना कहते साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षकों उनका बाल बांका कैसे हो सकता है भयंकर उभय पक्षों का युद्ध हुआ गजारोही गजारोहियों के साथ रथारोही रथारोहियों के साथ अश्वारो अश्वारोहियों के साथ युद्ध होने लग, करने लगे पांडवों ने भयंकर पराक्रम किया आज तीसरे दिन कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई और जब कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई दूसरे दिन तो पराजय हो ही गई थी तीसरे दिन के युद्ध में भी जब कौरव सेना में भगदड़ मची तब दुर्योधन बहुत क्रोध में जल गया और दुर्योधन ने कहा देखो इतनी कठोर बाणी सहन करनी पड़ी कौरवों के पक्ष में रहकर को भी संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हैं फिर भी दुर्योधन कह रहा है बोले महाराज मैं किसी तरह से नहीं मान सकता कि आप और द्रोणाचार्य धनुष लेकर युद्ध के मैदान में खड़े हों और मुट्ठी भर पांडवों की विजय हो जाए यह मैं बिल्कुल नहीं मान सकता निश्चित ही पांडव आपके कृपा पात्र हैं मेरी सेना का संघार हो रहा है आप चुपचाप खड़े हैं तमाशा देख रहे हैं नोत्य नोत से पांडवान संख्य ना पिपार शत सात्यकी आपको पहले ही कह देना चाहिए था मैं पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा मैं धृष्ट से युद्ध नहीं करूँगा मैं सात्यकी से युद्ध नहीं करूँगा तो आप मने कर देते तो मैं अपने मित्र कर्ण से प्रार्थना करता ण युद्ध में आकर के मूर्चा संभाल लेता लेकिन आपके ही कारण करण भी मैदान से हट गया और आप भी हमारी तरफ से ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हो यह सुनकर के पितामह भीष्म के नेत्र क्रोध से लाल उठे उनके होठ फड़कने लगे उनकी भ्रकुटी चढ़ गई आज वे दुर्योधन पर बहुत क्रुद्ध हैं उन्होंने कहा अरे मूर्ख मैंने कितनी बार तुझसे कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जिसके सहायक हों साक्षात नर्षि अर्जुन के रूप में जहां प्रकट हो धर्मराज युष्ठिर जहां हों वहां तेरे जैसे अधर्मी पापियों की विजय नहीं हो सकती तेरे सामने में भयंकर पराक्रम कर रहा हूं फिर भी तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तू कान खोल सुन ले मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुसोस मया राजस तथ्य मुक्तो हितम बचाज पांडवा युद्ध देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के सहित तुम्हारे पक्ष से लड़ने आ जाए तो भी देवराज भी पांडवों को नहीं जीत सकते मैं तो उन्हें जीतूंगा क्या लेकिन तुम बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो आज तीसरा दिन है अभी पूरा नहीं हुआ भले हमारी सेना भाग रही है मैं अकेले ही अपनी सेना को रोक लूंगा और पांडवों को पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक लूंगा भीष्म जी के मन में आ जाए फिर तो क्या कहना महाराज भीष्म जी तैयार हो गए हैं भयंकर पराक्रम भीष्मी ने दिखाया है इतना भारी पराक्रम दिखाया कि आज अर्जुन भी घबरा गए अर्जुन विचार करने लगे कि हमें समझ में नहीं आता है कि भीष्म एक हैं या हजारों भीष्म युद्ध के मैदान में, में प्रकट हो गए हैं अर्जुन कह रहे हैं तमेकम तम एक समपश्यत पांडवा इतना लाघ मंडलाकार चारों ओर घूम रहा है रथवी घूम रहा है चक्राकार और भीष्म जी इतनी फूर्ति से धनुष चला रहे हैं अला चक्र के समान ऐसे घूम रहे हैं सेना को लगता हजारों भीष्म दसों दिशाओं में भीष्म ही भीष्म प्रकट हो गए हैं ऐसे लगता था मानो आज भीष्मी भयंकर आग पांडवों के सैन्य समूह को सूखे जंगल के समान जलाकर के भस्म कर देगी तम भ्रांतम मधुर रथ यूथपम जैसे गायों पर संकट आ जाए गायें डकार के पूछ उठाकर भाग खड़ी हो में ऐसे ही सेना भागने लग गई हाहाकार मच गया भगवान ने कहा अरे अर्जुन तुम बार बार कहते थे मैं अकेले ही सबको जीत लूंगा कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम क्यों ढीले पड़ रहे हो और भीष्म को पराक्रम करते हुए रोको नहीं तो आज भीष्मी अग्नि सबको समाप्त कर देगी अर्जुन थोड़े से उनका धैर्य कमजोर पड़ गया है भगवान के श्रीअंग में भी भीष्म के बाण लगे हुए हैं घोड़ों के शरीर में भी बाण लगे हुए हैं लेकिन भगवान कमजोर नहीं पड़ रहे हैं तब भगवान के उत्साह दिलाने पर अर्जुन ने भीष्म के धनुष को काट गिराया उन्होंने दूसरा धनुष उठाया उन्होंने दूस... अर्जुन ने दूसरा धनुष भी काट दिया कई धनुष उठाए और उठाने पर प्रत्यंचा चढ़ाते उसके पहले अर्जुन उसको काट देते हैं इसको देख करके वाह वाह कहकर के भीष्म बड़े प्रसन्न हुए साधु साधु गांडीवधारी अर्जुन मैं तुम्हारे युद्ध से पराक्रम से प्रसन्न हूं फिर भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया और महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भीष्म का पराक्रम संप्रेक्ष च महाबाहू पार्थस्य मृदु और अर्जुन बड़े मीठे ढंग से युद्ध कर रहे हैं तो भगवान समझ गए कि आज भीष्म एक दिन में ही संपूर्ण सेना को समाप्त कर देंगे ये तो समझता नहीं है अर्जुन अब तो भगवान ने निश्चय किया और भगवान गर्जने लग गए भगवान ने गर्जना की और भगवान ने गर्जना किया अतः सोहम भी हनिष्यम हनिष्य पांडवार था यदिता भगवान बोले भले ही हमने प्रतिज्ञा की है युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे लेकिन अब तो अति हो गई हमारे भक्तों पर अब तो भीष्म को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इसलिए आज में स्वयं ही मैंने कवच धारण किया है भगवान कहते मैं स्वयं ही आज भीष्म को समाप्त कर दूंगा जो कुछ हो ना हो सो हो भगवान गर्जने लग गए उस समय भगवान के भगवान की गर्जना के कारण यह संपूर्ण पृथ्वी डगमगाने लग गई आकाश भी धूमिल हो गया भयंकर हवाएं चलने लग गई भगवान बोले कि आज मैं भीष्म का बध करके ही और चैन लूंगा ऐसा कह करके भगवान रथ से कूद पड़े सारथी के रूप में है भगवान भगवान रथ से कूद पड़े अर्जुन ने भगवान को पकड़ने का विचार किया लेकिन भगवान कहां पकड़ में आने वाले हैं भीष्म पश्य निपात्य मानम द्रोणम च संख्य सगणम मयाद्य आज मैं भीष्म को भी मार गिराता हूं आज मैं द्रोणाचार्य को भी मार गिराता हूं हमारे भक्तों के जितने विरोधी हैं एक को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा आज सबको समाप्त कर दूंगा ऐसा कहकर भगवान ने गर्जना किया और संकल्प किया संकल्प करते ही भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया वो चक्रधारी भगवान की सुदर्शनम चिंतमात्रग्रहस्त स्वयं आगवान की तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र गया सोभित्रवन भीक मध्ये कुध्रो महेंद्र वर जी ब्यािंप के पटच कानदा भगवान वेग से चल रहे हैं चक्र लेकर के भगवान का पीतांबर आकाश में फैरा रहा था ऐसे लग रहा था मानो काली काली भयंकर घटा में पीले रंग की बिजली चमक रही हो भगवान वेग से चले आ रहे हैं देवता भी भयभीत हो रहे हैं जय जयकार कर रहे हैं अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए लेकिन भगवान पूरी शक्ति लगा दी है अर्जुन ने लेकिन भगवान अर्जुन को घसीटते हुए दस कदम तक भगवान ले गए दस कदम तक भगवान अर्जुन को घसीटते हुए ले गए हा हा हा जैसे ही भगवान भीष्म के निकट पहुंचे महाभागवत पिता महाम इसीलिए तो भगवान के विरोध में आज लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं भले ही संसार के लोग मुझे कहें कि भीष्म ने अच्छा नहीं किया भगवान के विरोधी विमुख कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा लेकिन भीष्म जानबूझकर लड़ रहे हैं भले ही हमको लोग बुरा भला कहें लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी हमें अपने आराध्य उपास्य श्री कृष्ण का सन्मुख दर्शन होगा किंतु यदि पांडवों के पक्ष से मैं लड़ा तो हमें अपने प्यारे के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा अपने ठाकुर के के के मुखारविंद दर्शन लिए ही तो वे प्रथम सेनापति बने आहा, आज उनका हृदय आया है, कूद गए हैं रथ से और रथ से कूद करके भीष्म जी को न भय है न संकोच है भीष्म जी रथ से कूद पड़े हैं और चरणों में मस्तक रख दिया और बोले भगवन आह धन्य यही तो बात है सूर्यदास जी ने वर्णन किया है भगवान ने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र नहीं उठाऊंगा और भीष्मी ने भी प्रतिज्ञा कर ली आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊ हरि ही शस्त्र गहाऊ आज जो हरी ही शस्त्र ग तोलाजू गंगा जननी को तोला गंगा जननी को शांतनुषुत आज जो हरी न शस्त्र भगवान का नाम भक्तवांछा कल्प है आज पितामह भीष्म की इच्छा को पूर्ण किया भीष्म जी विचार करते हैं हमारे आराध्य सारथी के रूप में चाबुक लेकर बैठे हमको दुख होता है हमारे जैसे महान अतिथि वीर के इष्टदेव तो चक्रधारी होने चाहिए आज भगवान ने चक्रधारी स्वरूप में दर्शन दिया भीष्मी बोले सरकार हमारा मनोरत्व तो पूर्ण हो गया आपकी आप जानो हमारा मनोरत्व तो पूर्ण हो गया लोग कहते हैं कि भगवान से लोगों ने इस युद्ध के बाद हंसी में कहा कि जय जय आपने कहा था कि यदि मैंने अस्त्र उठा लिया तो मुझे एक पिता का पुत्र मत मानना भगवान बोले हम तो जानबूझ के ऐसी प्रतिज्ञा की थी वैसे तो जितने अवतार हुए उतने हमारे पिता माता हुए पर अवतार में तो यह सुविधा हम पहले लेके आए नंदनंदन भी हैं और वसुदेव नंदन भी हैं बोलो वृंदावन बिहारी इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है भीष्म जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा बहुत सुंदर श्लोक है एही एही देवेश जगन्निवास एही एही एही एही आइए आइए देवेश आइए जगन्नाथ आपका स्वागत है एही ही एह देवेश जगन्निवास नमोस्तुते स्तुते माधव चक्रपाणे हे माधव हे चक्रपाणे तुम्हें तो नमस्कार प्रसय्य मातयो कनाथ रथोत्तमात्वशरण्य संखे हे शरण्य प्रभु आप विलंब मत कीजिए जल्दी इस अधम भीष्म को आप चक्र से मार करके रथ से नीचे गिरा दीजिए हे भगवन, आपके हाथ से मरने पर मेरा शरीर धारण करना सफल हो जाएगा त्वया कृष्ण श्रेय पर यहां भी मेरी जय जयकार होगी परलोक में, में भी मेरी जय जयकार होगी इसलिए हे भगवान अब विलंब मत कीजिए आपने आज तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है, है? इतना पराक्रम ने दिखाया कि सत्य संकल्प परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी आज आपने हमारे पराक्रम को सारी दुनिया में सारे संसार में प्रमाणित कर दिया है इसलिए भगवान अब विलंब मत कीजिए अर्जुन रोने लग गए हैं अर्जुन ने भगवान की दोनों भूजाएं पकड़ ली हैं और कहा कि प्रभो मेरे अपराध को क्षमा करो मेरे अपराध को क्षमा करो और अब मैं आलस्य नहीं करूंगा अब मैं कोमलता से युद्ध नहीं करूंगा अब मैं युद्ध करूंगा प्रभो आप हमारी रक्षा करें यह हम जानते हैं कि आपका पांडवों के प्रति पक्षपात है आपका पांडवों के प्रति विशेष प्रेम है गतिर भवान के शव पांडवा हे केशव पांडवानाम भवान एवं गति ही पांडवों की तो एकमात्र गति आप ही हैं आपको छोड़कर पांडवों की कोई गति नहीं है महाराज जी अर्जुन ने कहा नहा हास्य ते कर्म यथा प्रतिज्ञ आपने प्रतिज्ञा की लड़ूंगा नहीं आप लड़ेंगे तो हमारी हंसी हो जाएगी आपकी हंसी हमारी हंसी हमारी हंसी आपकी हंसी इसलिए महाराज रथ पर बिराज जाइए पुत्र शपे कैसव सोदरई चौ हे केसव मैं युष्ठिर की सौगंध खाता हूँ मैं भीमसेन की सौगंध खाता हूँ मैं नकुल सहदेव की सौगंध खाता हूँ और अपनी संतान की शपथ लेता हूँ अब मैं कंजू कमी नहीं करूँगा मैं पूरा पराक्रम दिखाऊंगा भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगाया और रथ पर बैठ गए श्री भीष्म जी ने मुस्कुरा कर कहा महाराज हमारा काम तो बन गया भगवान की एक और सुंदर भाव सूर्यदासी का दे देते हैं भगवान चक्र लेकर के जब दौड़े तो चक्र ने कहा भगवान प्रभो किसके ऊपर छोड़ रहे हो मुझे ये दुष्टों के संघार के लिए है भक्तों की रक्षा के लिए है और में तो द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत है आप क्या कर रहे हैं मेरी शक्ति सज्जनों की रक्षा के लिए है दुष्टों को समाप्त करने के लिए है और इधर भी भगत सामने भी भगत में क्या करूं भगवान बोले जो मैं आज्ञा देता हूं सो करो चक्रराज ने कहा जिसके मस्तक पर ऊर्धपुण्र है जिसके गले में तुलसी माला है जिसकी जिहुआ पर भगवान नाम है उसके ओर में नहीं जा सकता उसकी रक्षा के लिए तो जा सकता हूँ उसके संघार के लिए मैं नहीं जा सकता भीष्म जी के मस्तक पर ऊर्धपुण तिलक है गले में तुलसी की माला है जिहवा से आपका गुणगान कर रहे हैं बोलिए इस स्थिति में मैं भीष्म का संघार कैसे करूँ भगवान मुस्कुराए सूर्यदासी ने लिखा है हरी हंसी दीनी पीठ चक्र की बात सुनकर भगवान ऐसे मुंह मोड़ के मुस्कुराने लग गए तब तक अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया बोले चलिए चलिए चलिए वहां बैठिए रथ पर बैठिए सारथी की गद्दी पर बैठिए ऐसे काम नहीं चलेगा उस समय आकाश में नगाड़े बजने लग गए देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है बोलो भक्तवत् भगवान की महाभागवत पितामह भीष्म की अब तो महाराज फिर भयंकर पराक्रम आरंभ हुआ तेनावर देहा आज के युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने दस हजार कौरव पक्ष के रथियों का संहार कर दिया हाँ हाँ कार मच गया है महाराज हाँ हाँ कार मच गया आज ठाकुर जी की दया दोनों पक्ष एक सी अवस्था में जाकर शाम तक न ये हारे न ये हारे लड़ते लड़ते शाम हो गई और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता एक विशेष बात हम आपको बता मैं सभी लोग प्रातः काल की संध्या करके आते हैं और जब मध्यान्हध्या का समय होता तो शंख बच जाता है और सभी वीर यही खड़े हो जाते हैं संध्या करते हैं गायत्री का जप करते हैं मानसिक और सूर्योपस्थान करते हैं सूर्योपस्थान करके जप करके फिर युद्ध में लग जाते हैं क्या मर्यादा है युद्ध जैसी परिस्थिति में भी त्रिकाल संध्या नहीं छोड़ते हैं यह है भारतवर्ष की गरिमापूर्ण पूर्ण गाथा यह हमारे पूर्वाचार्य है हमारे, हमारे महापुरुष बहुत ध्यान से सुने जो लोग भक्ति के आवेश में आकर के संध्या गायत्री जप आदि की उपेक्षा करते हैं वे ध्यान पूर्वक इस बात को सुन ले पितामा भीष्म से श्रेष्ठ कोई महाभागवत होगा जो द्वादश महाभागवतों में महाभागवत हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य साक्षात ऋषि हैं पांडव कितने उच्च कोट के भक्त हैं स्वयं श्रीकृष्ण संध्या करते हैं भागवत धर्म से वैदिक धर्म का कहीं भी विरोध नहीं है वैदिक धर्म का सार सर्वस्व ही भागवत धर्म है बस बात इतनी सी है जहाँ लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान किया जाता है वो वैष्णव धर्म से अलग चला जाता है और जहाँ प्रत्येक क्रिया ठाकुर को रिझाने के लिए की जा रही है भगवान के चरणों में अर्पित किया जा रहा है तो वो सब वैदिक कृत्य भागवत धर्म ही बन जाता है भागवत धर्म से भिन्न नहीं होता है ये बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए चौथे दिन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध हुआ ऐसा युद्ध यथा ही पूर्व निधर्मराजा राग्या कृत कौरव सत्तम तथा न भूतो भुवि मानसेशु न दृष्ट पूर्वो न चकृत हनुमान जी विराजमान हैं अर्जुन की ध्वजा पर अर्जुन ने गर्जना की है जय जयकार पांडवों के पक्ष के योद्धाओं ने की है इधर भीष्म जी की जय जयकार कर रहे हैं कौरव पक्ष के योद्धा भयंकर युद्ध हुआ है आज के युद्ध में पुनः अभमन्यु ने भीष्म पितामह से युद्ध करके भयंकर पराक्रम दिखाया है कौरवों की बढ़ती हुई सेना को ऐसे रोक दिया पंचभीर मनुज व्या ही कहते पांच महान शिशुमतेर्थी वीरों से अभमन्यु युद्ध कर रहे हैं ऐसे लगता है मानो कोई सिंह का बच्चा हो और पांच हाथी आ जाएं लड़ने के लिए अब पांचों से लड़े वो बच्चा ऐसे महाराज पराक्रम दिखा रहे हैं अभमन्यु भयंकर युद्ध होने लग गया उस समय द्रोणाचार्य भी अभमन्यु के पराक्रम को न रोक सके कृपाचार्य भी न रोक सके कहाँ तक कहीं पितामह भीष में भी न रेख सके और उसी समय कृपाचार्य की गले की हंसली में अर्जुन ने महाराज अभमन्यु ने ऐसे बाण मारे हैं गहरी चोट खा करके आचार्य तो रथ के सहारे लुढ़क करके ऐसे गिर गए हैं बैठ गए हैं सब ने कहा भैया ये तो आज समाप्त ही कर देगा सबको भयंकर युद्ध हो रहा है द्रष्टाद्यम्न और शल्य का युद्ध हुआ है और भीमसेन कूद पड़े हैं कूद करके भीमसेन ने गज सेना का संहार किया है भयंकर हाथियों की इस एक अकेले गदा लेकर के भीमसेन जो है कूद पड़े हैं और कूद करके अपनी भयंकर प्रचंड गदा से हाथियों के पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथियों की सेना का संहार करने लग गए और महाराज जी असंजय कह रहे हैं भीमसेनम महाबाहम पुत्रास्ते प्राद्रवन भयात भीमसेन को गदा लेकर कूदते हुए देखकर आपके सौ बेटे सबके सब भाग गए क्योंकि इसके सामने पड़ जाएंगे तो आज ये छोड़ेगा नहीं मार ही डालेगा अद्रिशारमयी गुरीम प्रगृह महति अभ्यदावत गजानी किम व्याधिता महाराज भीमसेन ऐसे लगते हैं जैसे बज्र लेकर इंद्र चल रहे हों ऐसी उनकी शोभा हो रही है मैंने अपनी आँखों से ही देखा कि भीमसेन कालाग्नि के समान दंड यमराज के समान नाच रहे हैं ऐसी भयंकर सेना महाराज भगवान शंकर का महाश्मान बना दिया थोड़ी ही देर में भीष्म जी ने देखा कि हमारी सेना की तो भीमसेन हालत खराब कर रहे हैं भीष्म जी भीमसेन से युद्ध करने के लिए आए हैं भयंकर युद्ध हुआ है भीमसेन ने भी खूब भीष्म पितामह से लोहा लिया है सात्विकी की भूरी श्रवा से बड़ी भयंकर मुठभेड़ हुई है कहते कौरवों की बढ़ती हुई सेना को अकेले भीमसेन ने तटप प्रदेश की भांति रोक दिया है सबको रोक दिया है राजन कर्माति मानुषम हे राजन यह भीमसेन का आज अतिमानुष कर्म हुआ मनुष्य ऐसा नहीं अकेले ही सबको रोक दिया बढ़ने से आगे भयंकर पराक्रम दिखाया है दृष्ट्रकोदरम भीषम सहसैव समीष्मी आए हैं और भीष्मी ने भयंकर पराक्रम किया है उस समय भीष्म जी को भी संकट में घिरा देख करके दुर्योधन ने अलम्बुस नाम के राक्षस को भेजा है और इधर घटोत्कच को भीमसेन ने भेजा है कि राक्षस से राक्षस टकरावे घटोत्कच अपने पुत्र को कहा कि तुम जाओ टकराओ आज चौथे दिन कौरवों की पराजय हो गई और चौथे दिन का युद्ध समाप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण ने पाँच शंख का नाद कर दिया चौथे दिन की बात है कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह अपने शिविर में आ गए हैं दुर्योधन स्तु नृपतिर्दीनो भ्रातृबधेन च मुहूर्त चिंतया माष्पशोक क्षमाक आज दुर्योधन रो रहा है आज दुर्योधन रो रहा है उसके चित्त में बड़ी पीड़ा हुई उसके आंखों से आंसू बहने लग गए और उसने कहा देखो तो सही मेरे देखते देखते मेरे कई भाइयों को भीमसेन ने समाप्त कर दिया मार दिया हाय हाय आज हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है बहुत दुखी हो गया दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और उस समय धृतराष्ट्र ने कहा संजय एक बात तो बताओ हम बड़े उत्साह में थे हमारे पुत्रों ने बड़ा परिश्रम किया ग्यारह क्षौणी सेना इकट्ठी कर ली बड़े बड़े वीर हमारे पक्ष में थे हैं और इसके बाद भी पांडवों की विजय होती चली जा रही है इसका कारण क्या है अरे बोले महाराज इसका कारण है आपका अन्याय आपका अधर्म और पांडवों का धर्म श्रिया परमया युक्ता यतो धर्मस्तो जया पांडव सर्वह संपन्न हो रहे हैं क्योंकि जहां धर्म है वहीं विजय है तुम्हारे पुत्र पापी हैं अधर्मी हैं अन्यायी हैं इसलिए उनकी पराजय निरंतर होती चली जा रही है दुर्योधन ने कहा कि पितामह आप द्रोणाचार्य शल्य कृपाचार्य असमा कृतवर्मा सुबोजराज सुदक्षिण भू श्रवा विकर्ण भगदत्त बड़े बड़े महावीर जिनसे देवता और दानव थर्रा आते हैं वे हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं फिर भी पांडवों की विजय क्यों हो रही है इसका क्या कारण है तब उन्होंने एक इतिहास सुनाया है एक समय की बात है तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो एक समय की बात है गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मा जी के निकट आकर के देवता विराजमान थे प्रजापति विराजमान थे और उसी समय भगवान नर नारायण वहां से निकले उनके तेज से ब्रह्मा जी का तेज एकदम हल्का पड़ गया जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने हल्का पड़ जाता है ऐसा हो गया महाराज और हतप्रभ हो गए सबके तेज को क्षीण करते हुए भगवान उधर से जाने लगे उसमें समय देवताओं ने कहा भगवान ये कौन है जिन्होंने आपके तेज को भी कम कर दिया उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान नरनारायण की कई श्लोकों में स्तुति की है की थी और प्रार्थना की कि भगवान ये देवता इसलिए आए हैं कि धरती के जीवों का कल्याण कैसे हो भूभार का हरण कैसे हो इसलिए पृथ्वी निर्भया देव तत्प्रसादात सदा भवत तस्मात्व विशालाक्ष यदुवंश विवर्धना इसलिए हे भगवन पृथ्वी का भार उतारने के लिए जीवों को प्रेमदान करने के लिए आप ही अवतार ग्रहण करें तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान नारायण ही श्रीकृष्ण के रूप से प्रकट हुए और साक्षात नर ऋषि ही महात्मा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए इसलिए हे दुर्योधन ये नर नारायण संघार की लीला करने ही आए हैं ब्रह्मा जी भी हाथ पांव जोड़ते हैं तो हमको तुम क्या कहते तो हम क्या बिगाड़ लेंगे अर्जुन का हम क्या बिगाड़ लेंगे श्री कृष्ण का हमारे में जितनी शक्ति है उतना युद्ध तो हम कर ही रहे हैं फिर भी तुम बड़े मूर्ख हो तुम्हें बारम्बार संदेह हो जाता है आज भीष्मजी इतनी कठोर भाषा बोल रहे हैं भीष्मजी कहते हैं मने ताम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमोव्रतम बहुत ध्यान देने योग्य वाक्य है भीष्म कहते हैं राक्षसी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको अपने गुरुजनों के प्रति संदेह हो जाता है हमारे प्रति तुम्हें जो बार बार संदेह हो रहा है कि तुम्हें दादाजी आप ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हो हम बार बार क्यों हार जा रहे अरे हजार बार कह दिया तुम अधर्मी अन्यायी अत्याचारी हो फिर भी तुम्हें अपने गुरुजनों के प्रति संदेह हो रहा है तो सुन लो गुर, गुरुजनों के प्रति जिसे संदेह हो वो तो राक्षस है मन राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमो व्रता तुम तमोगुण से आसन्न कोई राक्षस ही हो इसलिए धर्मो यतो जया। जहां श्री कृष्ण हैं वहीं धर्म है जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वही विजय है श्री कृष्ण की महिमा का भीष्म पितामह ने वर्णन किया है और कहा कि देखो ये भगवान की महिमा जो हमने आज तुम्हें सुनाई है इसको जो नित्य पाठ करेगा वो सुखी हो जाएगा उसका अकल्याण कभी नहीं होगा इस तरह से भगवान की भक्ति का वर्णन किया है ब्रह्मभूत स्तोत्र का वर्णन किया है और अर्जुन की महिमा का प्रतिपादन किया है और समझाया है दुर्योधन अभी कुछ नहीं बिगड़ा चार दिन बीते हैं एक ही दिन तुम्हारी जीत भाई तीन दिन से हार हो रही है अब भी होश में आ जाओ और अब भी पांडवों से संधि कर लो संधि की बात सुनकर के जैसे जानकी जी को देने की बात सुनकर रावण चिड़ जाता था ऐसी संधि की बात सुनकर दुर्योधन चिढ़ जाता था चिड़ गया बोला दादाजी ये बिल्कुल संभव नहीं है टूट जाए पर मुड़ नहीं सकते झुक नहीं सकते इसी का नाम है दुर्योधन अब तो कौरव सेना ने मकर व्यूह का निर्माण किया है पांडव सेना ने शेन व्यूह का निर्माण किया है पांचवें दिन का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ भयंकर युद्ध आरंभ हुआ आज शिखंडी को आगे भगवान ने कर दिया है सिखंडी जैसे ही आया है ये सिखंडी है कौन कथा आप सब जानते हैं काशी नरेश की तीन कन्याएं अंबा अंबालिका और अंबिका अंबा अंबिका अंबालिका इन तीनों का हरण करके भीष्म जी लाए थे सब राजाओं को परास्त करके इनमें अंबिका अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर के साथ अपने छोटे भाई के साथ संपन्न करा दिया किंतु जब बड़ी अंबाने कहा कि मेरे पिताजी स्वयं मेरा वागदान साल्व के साथ कर चुके हैं और मेरी भी इच्छा है मैंने भी साल्व का वर्णन कर लिया है तब ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श करके आदर सम्मानपूर्वक भीष्म जी ने इसको सालव के यहाँ भेज दिया साल्व ने कहा कि तुम भीष्म के द्वारा जीती गई हो छत्री लोग दूसरे का शिकार नहीं लेते हैं इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ साल्व ने भी त्याग कर दिया तब बिचारी ने सोचा घर जाऊँ कहाँ जाऊँ घर मुंह दिखाने लायक रही नहीं हस्तनापुर गई नहीं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ये दशा हो गई अब वो रो रही थी महात्माओं के बीच में ये महात्मा हैं बड़े विचित्र इनके बीच में जाके कोई रोने लग जाए तो ये जल्दी पिघल जाते हैं अरे बोले बड़ा खराब हुआ तुम्हारे साथ बताओ स्त्री जाति के साथ ऐसा अन्याय तब तक परशुराम जी के प्रधान मित्र और उनके सारथी महर्षि अकृतभ आ गए और अकृतभ के सामने रोई बोली चिंता मत करो गुरुजी आने वाले हैं गुरु के पास सब समस्याओं का समाधान है बड़े गुरुजी आने वाले हैं बड़े गुरुजी जी फरसा वाले बाबा आ गए परशुराम जी महाराज परशुराम जी बोले कोई बात नहीं भीष्म तुम्हारा हरण करके लाया तो भीष्म करेगा मेरा चेला है नहीं करेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा समझाने वाली और भाषा बोलने वाले तो परशुराम जी है ही नहीं वो आए परशुराम जी का खूब भीष्म जी ने स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करके कहा महाराज आप पधारे भीतर पधारो बोले हम लड़ने आए या तो हमारी आज्ञा मानो या तो इसे युद्ध करो भीष्म जी ने कहा गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ मैंने संपूर्ण दिशाओं को लोकपाल दिकपाल ब्रह्म देवताओं को साक्षी बनाकर पंच महाभूतों को साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा की है सिर भले ही खाटो पर हम ऐसी आज्ञा मानने वाले नहीं है हम नहीं मानेंगे आपकी आज्ञा बोले तब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ तुम्हें पता है मैंने इसी अपने दिव्य धनुष से इसी फर्श से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से भीहीन किया महाराज जी मूल में लिखा है भीष्म जी कह रहे हैं गुरु जी क्षमा करना उसमें भीष्म जैसे क्षत्रि पैदा नहीं हुए थे इसलिए सबको आपने काट दिया आज भीष्म आपके सामने है लड़ोगे बोले हां लड़ेंगे गंगा जी से आज्ञा ली है ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है और चरणों को धोया है गुरुजी के परिक्रमा की है प्रणाम किया है युद्ध की आज्ञा मांगी है और कहा कि भगवान आशीर्वाद दीजिए विजय का परशुराम जी हंसने लगे बोले विजय का आशीर्वाद तो नहीं देंगे लड़ेंगे तुम के तुम्हारे साथ लेकिन तुम्हारा अभ्युदय हो ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं भयंकर युद्ध चला कई दिनों तक युद्ध चला दिन रात युद्ध चला और अंत में मानवास्त्र के द्वारा वे जो बशुओं से प्राप्त उनको हुआ था उसका प्रयोग करना चाहते थे उसी समय आकाशवाणी हुई भेष्म तुम्हारे गुरु हैं इस अस्त्र के प्रयोग से कोई बच नहीं सकता यह होने से अनर्थ हो जाएगा ये दीर्घायुष्य प्राप्त हैं अमरत्व प्राप्त हैं ऐसा मत करो बसुओं ने भी कहा अपने कोप को रोक लो तब आपने क्रोध का उपसंघार किया बोले मेरा व्रत है मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता पीछे नहीं जा सकता बोले जब इसका व्रत है तो गुरुजी का व्रत नहीं है गुरुजी पीछे नहीं हटेंगे गुरुजी जी क्षमा नहीं करेंगे गुरुजी तो अभी भी लड़ने के लिए तैयार करें चाहे मरें चाहे मिट्टे अभी भी लड़ने के लिए तैयार करें मैं पीछे नहीं हट सकता नारद जी ने कहा तुम्हारे गुरु हैं साष्टांग दंडोत तो कर सकते बोले हजार बार तो दंडोत ऐसे थोड़ी किया जाएगा जूता उतारे धनुष धनुष्वान रखा अस्त्र रख दिया साष्टांग दंडोत किया ब्राह्मण के चरण बहुत कमजोर होते हैं जैसे दंडौत किया परशुराम जी के आंख से जल बरसने लग गया वत्स भीष्म आज तुमने अपने पराक्रम से अपने गुरु को विजयी जीत लिया है आज तुम विजयी हुए हो हु। शास्त्र का वह वचन आज पूर्ण हो गया इच्छेत गुरु गुरु का धर्म गुरु का धर्म धर्म है है शिष्य से पराजय की कामना करे। करे कि वह हम अपने शिष्य को इतना विद्वान बना दें कि एक बार गुरुजी की भी बोलती बंद हो जाए इतना विद्वान बना दें। इसमें कोई शिष्य तिरस्कार नहीं करता गुरुजनों का लेकिन गुरुजनों को प्रसन्नता होती है चलो गुरु गुड़ रहे तो चेला चीनी हो गया प्रसन्नता होती है बहुत प्रसन्न भय हैं और भीष्म जी से ए, को हृदय से लगाया और अंबा वहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी भले अब तू काय को रो रही है देख ले हमने पूरी ताकत लगा ली अब जब नहीं कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ तेरे जो भाग्य में हो सो भोग उसने कठोर तपस्या की और अंत में अपने कठोर तपको करते करते गंगा में स्नान करके अपने भीजे हुए शरीर को प्रज्वलित अग्नि में होम दिया और संकल्प किया कि मैं स्वयं भीष्म से युद्ध करके उसका वध करूं यही दूसरे जन्म में महाराज द्रुपद संतानहीन थे भगवान शिव पार्वती की उपासना की शंकर जी ने कहा तुम्हारे एक कन्या होगी बोले हम तो पुत्र चाहते थे कन्या कैसे होगी कहते भाई देखो अब हमारे मुंह से निकल गया कन्या ही होगी लेकिन बाद में पुत्र बन जाएगी वो तो अंबाही कन्या के रूप में पैदा हुई द्रुपद के यहां अब कह दिया था कि बाद में पुत्र हो जाएगी ये उसके पहले द्रुपद ध्रष्टाद्युम्न आदि का जन्म नहीं हुआ था तब की बात है सबसे बड़ा है शिखंडी इसको जो है राजकुमार बना के दोनों रखने लग लड़की नहीं कहते आइए राजकुमार सिखंडी थारी राजकुमारी कहते राजकुमार और महाराज एक राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया बहू आ गई और जब कन्या लौट के गई तो उसने अपने मैया बाप को बताया मेरे साथ बड़ा छल हुआ जिसके साथ ब्याह हुआ वो पुरुष नहीं है वो स्वयं स्त्री ही है उसको कहा कि अरे द्रुपद ने हमारे साथ भारी मजाक किया है लड़की के साथ लड़की का ब्याह कर दिया आज की परिस्थिति होती तो समझौता हो जाता क्योंकि समलैंगिक विवाह का समर्थन किया जा रहा है इसलिए आज की परिस्थिति में तो लोग मान्यता दे देते हो सकता कोर्ट ही मान्यता दे देता लेकिन वो धर्मयुग था इस प्रकार की अधर्मयुक्त तो मान्यताएं उस काल में नहीं थी सिखंड सिखंडी को बड़ा दुख हुआ मेरे कारण मैया बाप कष्ट में है पूरा नगर शत्रुओं की सेना से घिर गया है क्या करें वो जंगल में चला गया रो रहा था कुबेर का सेवक स्थूण कर्ण मिला बोले क्यों रो रहे हो राजकुमार बोले मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं जन्म से लड़की हुआ और पिता माता ने लड़का कहके घोषित किया और ब्याह कर दिया तो अब शत्रु सेना आ गई है युद्ध करने के लिए कई राजा लोग क्या करें मेरे मैया बाप बड़े कष्ट में है तो उसने कहा कोई बात नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपना पुरुषत्व तुमको दे देता हूं और तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार कर लेता हूं लेकिन तुम लौटा देना अपना हमारा पुरुषत्व हमको अपना अस्तित्व फिर वापस ले लेना नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लौट के नहीं आओ और फिर मैं लहंगा फरिया उड़ के ही बैठा रह जाऊं? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं आप जरूरत पड़ने पर हमारा इतना बड़ा हित करोगे तो मैं भी आपका काम करूंगा ऐसी बात नहीं है अब तो तुरंत उसने पुरुष बना दिया शिखंडी एक सुदृढ़ वीर पुरुष बन करके आया क्योंकि स्थूण कर्ण यक्ष यक्षों में बहुत बलवान यक्ष था द्रुपद को सारी बात बताई पिताजी में पुरुष बन के आ गया हूं बोले तो अब कहो ससुर जी से कहा गया शिखंडी का जो ससुर था उससे कहा गया कि आपको गलत सूचना है मेरा लड़का पुरुष है कन्या नहीं है किसने कह दिया अरे बोले हमारी लड़की ने कहा बोले लड़की के कहने से क्या हुआ आप परीक्षण कराइए तो लिखा है युवतियों को भेजा राजा ने परीक्षण करो स्त्री है कि पुरुष उन्होंने कहा महाराज कमजोर पुरुष नहीं बहुत बलवान पुरुष है अब तो सबके सब क्षमा याचना किए बोले मुझे गलती हो गई और लड़की के बाप ने लड़की को बहुत फटकारा तू वहा रहना नहीं चाहती इसलिए इसको लड़की बता दिया तुमने इधर क्या हुआ कुबेर जी अपने नौकर चाकरों को देखने आए धन जहाँ गड़ा होता वहाँ यक्ष बैठते हैं अपार धन गड़ा हुआ था स्थूण कर्ण उसकी रक्षा करता था कुबेर जी वहाँ आए पूरा घर खूब बढ़िया से सजाए था फूल मालाओं से गुलाब जल इतल कर छिड़काव किया हुआ था चंदन चर्चित किया गया था बोले कहां है तुम्हारा मालिक स्थूण कर्ण कहा है क्यों नहीं आता मेरे सामने प्रणाम करने किसी भी स्थिति में हो उसको हाजिर करो ओढ़ नहीं ओढ़े ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे आया जैसे ही सामने आया कुबेर ने कह रही तेने क्या ये नाटक बनाया है लहंगा फरिया पहन के क्यों बैठा है उसने सारी बात बता दी बोले बड़ा मूर्ख है दूसरे पर कृपा करने के अपना पुरुषत्व तो दे दिया उसका स्त्रित्व ले लिया जा अब तो इसी रूप में रहेगा वापस नहीं होगा लेो। ये बेचारा यक्ष था पुरुष था ये लुगाई बन के रह गया और इस ये शिखंडी स्थाई पुरुष बन गया शिखंडी आया आकर उसने कहा ले लो अब हमारा काम बन गया अपना पुरुषत्व तो ले लो स्त्री तो दे दो उसने कहा अब तो तुम जो हो गए सो तुम हो गए और हम जो हो गए सो हम हो गए अब कोई चिंता मत करो कुबेर जी ने कहा है जब शिखंडी मर जाएगा तब तुम पुनः पुरुष बनोगे तब तक तुम्हें स्त्री बनकर रहना पड़ेगा तो भीष्मी जानते हैं इस घटना को कि ये शरीर नहीं बदला इसका ये स्त्री ही पैदा हुआ था और बदला बदली से पुरुष हो गया इसलिए स्त्री पर मैं वार नहीं करूंगा इस भाव से भीष्म पितामह ने इसके ऊपर वार नहीं किया स्मरण करते ही युद्ध बंद कर दिया अब भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध हुआ भयंकर युद्ध हुआ भीष्म और भीमसेन का महाराज उस युद्ध में भीमसेन भी पीछे हट नहीं रहे थे भीष्म जी से डट करके युद्ध कर रहे थे महाराज सेना बहुत घायल हो गई अर्जुन ने देखा कि भीम दादा संकट में पड़े हैं क्योंकि भीष्म जी से टक्कर लेना बहुत लंबे समय तक किसी के बस की बात नहीं इसलिए वे भीमसेन की रक्षा के लिए भगवान से कहा प्रभो दौड़िए नहीं भीमसेन का कि प्राण संकट में हैं अब तो भीमसेन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आ गए इधर भीष्मी ने भीमसेन के धनुष को काट दिया उनके रथ को भग्न कर दिया इधर विराट और भीष्म का युद्ध हुआ अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हुआ अहमन्यु और लक्ष्मण का युद्ध हुआ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है महाराज सात्विकी और भूरस्रवा का युद्ध हुआ है और सात्विकी के दस पुत्रों का वध भूरश्रवा के द्वारा कर दिया गया अर्जुन का भयंकर पराक्रम हुआ और पांचवें दिन भी पांडवों को विजय प्राप्त हो गई कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय आज पांचवें दिन अर्जुन ने भयंकर पराक्रम करके पंचविंशति सहस्रां निान महारथान पच्चीस हजार महारथियों का बध किया है अकेले अर्जुन ने पांचवी ने छठे दिन का युद्ध आरंभ हुआ है मकर व्यूह और क्रौ व्यूह बना दिया गया है और महाराज भयंकर युद्ध हुआ धृतराष्ट्र चिंतित हो रहे हैं बार बार कहते हैं तुम क्या कथा सुनाते हो हमारी कभी विजय नहीं सुनाते जब देखो तब पांडवों की विजय सुनाते हो अरे बोले जो हमको दिखाई पड़ता है जो मैं देखता हूँ वही तो तुमको सुनाता हूँ अलग से कहाँ से तुम्हें सुनाऊ तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं इसलिए अब तुम सुनो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय यह सुनकर के धृतराष्ट्र बोला बोले दैव हमारे सदा से प्रतिकूल ही रहा है आंख भी हमारी ले ली और अब हमारे लड़के भी पराजित हो रहे हैं हाय रे हाय, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं संजय ने कहा अब रो गाओ मत आपने विदुर की बात नहीं सुनी इसलिए ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं तब दोषेण च तब दोषेण युद्ध प्रवृत्तम सह पांडवी तमें वाद्य फलंग भूंगते कृत्वा किल विषमात्मन आपके दोष के कारण ही यह हो रहा है जब दोष आपका है तो फलभोग कोई दूसरा थोड़ी करेगा आपको ही फल भोग करना पड़ेगा भयंकर युद्ध हुआ है दोनों पक्षों की सेनाओं का भयंकर युद्ध हुआ है आज के युद्ध में छठे दिन के युद्ध में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की पराजय हो गई है अहमन्यु द्रौपदी पुत्रों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों की पराजय हो गई है और छठे दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दुर्योधन ने कहा दादाजी आप बुरा मानो चाहे भला हमें लगता है पांडवों के पक्ष से जो लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं पांडवों के पक्ष से जो लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं और हमारे पक्ष से जो लोग लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं लड़ रहे नहीं महाराज ऐसा कोई बात है सातवा दिन हो गया अब तक लगातार हमारी एक ही दिन जीत हुई बाकी रोज हार रोज हार रोज हार ये समझ में नहीं आता भीमसेन के क्रोध होने पर देवता भी कांप उठते हैं पता नहीं क्या हो गया और आप बिल्कुल उनको उनकी उपेक्षा करते चले जा रहे हो पांडव भयंकर विष हमारे ऊपर उगल रहे हैं यह सुनकर के भीष्म ने कहा राजन दुर्योधन मैं अपने संपूर्ण शरीर से अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्राणों की परवाह छोड़कर पांडवों से युद्ध कर रहा हूं मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूं लेकिन अब लगता है कि तुम संतुष्ट नहीं हो सेनापति से राजा संतुष्ट न हो तो सेनापति का धर्म नष्ट माना जाता है इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं क्या प्रतिज्ञा करते हैं बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब जब तक तुम्हारी कार्य की सिद्धि नहीं हो जाएगी तब तक मैं कवच उतारूंगा नहीं लगातार युद्ध करता रहूंगा पांडवों से युद्ध करूंगा तुम्हारा प्री सिद्ध करूंगा यह सुनकर के दुर्योधन अप्रीत मना बहुव दुर्योधन यह सुनकर के दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया दुर्योधन ने कहा महाराज अब तो ठीक है अब तो हमारा काम बन गया सातवें दिन कौरव पांडव मंडल बनाकर बज्रव्यूह बनाकर के युद्ध में प्रवृत्त भये हैं भयंकर युद्ध छिड़ गया है और महाराज श्री कृष्ण अर्जुन के डर से आज सातवें दिन कौरव सेना में भगदड़ मच गई है द्रोणाचार्य विराट ने भयंकर युद्ध किया है विराट के पुत्र शंख का वध हो गया है इस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो गया है सिखिंडी और अश्वत्थामा का भयंकर युद्ध हुआ है सात्यक्की के द्वारा आलम्बुस राक्षस की पराजय हो गई है धुष्टद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की हार हो गई है और भीमसेन और कृत का भयंकर युद्ध हुआ है इरावान के द्वारा बिंद अनुबिंद जो उज्जैन के राजा थे उनकी पराजय हो गई है और भगदत्त से घटोत्कच पराजित हो गया है मद्राज न, मद्राज पर नकुल और सहदेव की विजय हो गई है शल्य को नकुल और सहदेव ने जीत लिया है युधुष्ठिर से राजा श्रोतायु पराजित हो गए हैं चेकितान कृपाचार्य मूर्चित हो गए हैं और भूसवा से धृष्ट पराजित हो गए हैं अभमन्यु से चित्रसेन पराजित हो गए हैं और अर्जुन ने सुशर्मा से त्रिगर्त नरेश सुशर्मा से बड़ा भयंकर युद्ध किया है और उस समय युधिष्ठिर ने शिखंडी को उल्हना दिया है उल्हा देकर के कहा कि तू कहता था तुम कहते थे कि भीष्म का बध मैं अकेले कर दूंगा लेकिन तुम तो भीष्म के सामने जाते तक नहीं हो अरे बोले महाराज जाए कहाँ से हमको जाने दें लोग तब ना उस पक्ष से इतने वीर आ जाते हैं कि मेरी गति रुक जाती में आगे नहीं बढ़ पाता हूं महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं। बिंद अनबिंद का भयंकर संग्राम हुआ है द्रोण का भयंकर पराक्रम हुआ है और सातवें दिन का युद्ध भी संपन्न हो गया आठवें दिन फिर ब्यूहब होकर कौरों पांडव सामने आए हैं फिर घमासान युद्ध आरंभ हुआ है भीष्म ने भयंकर पराक्रम दिखाया है और आज के युद्ध में भीमसेन ने धरतराष्ट्र के आठ पुत्रों का बध कर दिया है दुर्योधन रोने लग गया सौ में से आठ घट गए कितने रह गए बानवे रह गए बड़ा दुखी हुआ महाराज हमारे आठ तो चट्टई पट्ट चले गए कौन कौन गए नाम तो कम से कम सुन ही लिए जाएं, अपराजित को समाप्त कर दिया कुंडधार को समाप्त कर दिया पंडित को समाप्त पंडित भी एक पुत्र का नाम पंडित भी था उसको समाप्त कर दिया विशाल विशालाक्ष को समाप्त कर दिया महेश महोदर महेश्वास को समाप्त कर दिया और बहुवाशी को समाप्त कर दिया और महाराज जी महाप्राज्य को समाप्त कर दिया इस प्रकार से क्रमशाह सब को समाप्त कर दिया आठ को समाप्त कर दिया हैचक्रूरम पिता देव व्रतस्तव दुर्योधन वाक्यम अब्रबीत सावन बिहारी लाल की शास्त्रोचना देखिए जगदीश चैतन्य जी भी आ गए बड़े सौभाग्य की बात है तो दुर्योधन बिचारा रुदन करने लग गया और वह बार बार विचार करने लग गया वह भीष्म जी से कहने लग गया कि तात अब मुझे अपने बड़े बूढ़ों की बातें याद आ रही हैं भीष्म जी ने कहा अब तुझे याद क्या आ रहा है मैंने समझाया द्रोणाचार्य जी ने समझाया बिद्रु जी ने समझाया गांधारी ने समझाया अरे साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने समझाया तुम्हारी समझ में नहीं आया अब तुम्हारे आज आठ भाई भीमसेन ने मार डाले तो तुम रो रहे हो न जाने कितनों के भाई मरे कितने के पुत्र मरे कितने के पौत्र मरे उनके लिए तुम्हें पीड़ा नहीं होती है इसलिए अब रोने से फायदा नहीं है अब तो युद्ध करो रोने का समय अब नहीं है कौर पांडवों में भयंकर घमासान युद्ध हुआ और महाराज इतना बड़ा संघार हुआ तथैव भीमसेनो महावल चकार क्रुद्धक घोरं क्रुद्धकाल पर जैसे मूर्तिमान काल ने क्रुद्ध होकर के आक्रमण किया हो ऐसा भीमसेन ने पराक्रम दिखाया है इधर भीष्म का पराक्रम इधर भीमसेन का पराक्रम दोनों सेनाओं का संघार होने लग गया है इरावान ने शकुनी के भाइयों का वध कर दिया ये अर्जुन का पुत्र है नागकन्या उलूपी से उत्पन्न हुआ है इरावान ने शकुनी के सभी भाइयों को समाप्त कर दिया है और अलम्बुस राक्षस को फिर दुर्योधन ने भेजा है इसने भयंकर मायामय युद्ध किया है और अलंबुस के द्वारा इरावान का वध हो गया है इरावान के बध से अर्जुन रुदन करने लगे हैं उनको बड़ी पीड़ा हुई है और इसके बाद घटोत्क को भेजा है घटोत्कच आया भयंकर युद्ध घटोत्कच ने किया है घटोत्कच का दुर्योधन का युद्ध हुआ है द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बचाने के लिए और घटोत्कच के साथ युद्ध किया है घटोत्कच की रक्षा के लिए भीम आदि आ गए हैं कौरव कौरवों का भयंकर युद्ध हो रहा है कौरव सेना पलायन कर गई है भाग गई है आज पांडवों की पुनः विजय हुई दुर्योधन भीमसेन अश्वत्थामा का युद्ध हुआ है और राजा नील और घटोत कच्छ की माया से मोहित होकर के कौरव सेना का फिर पलायन हो गया है कौरव सेना फिर भाग गई है अब दुर्योधन के अनुरोध से भीष्म जी की आज्ञा से भगदत्त ने आकर घटोत्च से युद्ध किया है और भीमसेन और पांडवों के साथ महाराज भगदत्त का भयंकर युद्ध हुआ है अर्जुन को पता चला मेरा पुत्र इरावान मारा गया है तो अर्जुन बड़े दुखी हो गए हैं भगवान ने कहा अर्जुन दुख व्यक्त करने का अवसर नहीं है विषाद मत करो युद्ध के समय अब तो युद्ध करो आज के युद्ध में भीमसेन ने नौ पुत्रों का और वध कर दिया है नौ कौरवों का और वध कर दिया थोड़ी देर पहले आठ किए थे नौ और चटपट उतार दिए अलम्बस्ट का अम्बस्ट का युद्ध हुआ भयानक युद्ध हुआ और आठवें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया अब दुर्योधन ने कहा अब अब धैर्य नहीं रख सकते मंत्रियों से सलाह दुर्योधन ने की और बोले अब तो ऐसा करो अब भीष्म जी से कहो कि आप बड़े बूढ़े हो आपने जितनी ताकत थी आपने दिखा ली अब आप युद्ध के मैदान से हट जाओ भीष्मी भला कहा हटने वाले गुरु जी के सामने से तो हटे नहीं परशुराम जी के सामने तो यहाँ युद्ध में कैसे हट जाएं? लेकिन फिर भी उनको राजी किया जाए अब तो द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य शल्य भूरी श्रवा ये लोग ठीक से पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं तो चलें, अब उनसे प्रार्थना करें सब लोग गए हैं भीष्म जी को प्रणाम किया है उवाच प्राजलि भीष्म बास प्रकंठो सबके गले भरे हुए हैं सबके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं बोले महाराज मेरे शत्रु निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करते चले जा रहे हैं और हम लोग नीचे चले जा रहे हैं क्या हम आपके पोते नहीं हैं पांडव ही आपके पोते हैं हमको क्यों नहीं नीचा दिखाते हैं जही पांडु सुतान वीरान महेंद्र एवं दानवान जैसे इंद्र असुर का संहार करते हैं ऐसे ही आप पांडवों का संहार कर दीजिए जब कौर ने अन्याय किया था उस समय ये महापुरुष चले जाते तो अर्थस्य पुरुषोदासा यह बात नहीं कहनी पड़ती पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है यह बात फिर नहीं कहनी पड़ती ये बात भी कहनी पड़ी पूरी शक्ति लगाकर लड़ भी रहे हैं फिर भी उनको कहा जा रहा है कि दादाजी हम तो आपके जैसे पोते ही नहीं हैं आपके पोते तो पांडव ही हैं उनकी विजय हो रही है हमारी पराजय हो रही है आप यदि थक गए हों तो कोई बात नहीं है आप अपने प्रेम से विश्राम करें अथवा आप सुमकों का वध कर दीजिए और युद्ध के मैदान से हट जाइए अनुजाने ही समरे कर्ण माहव शोभिनम आप आज्ञा दें तो कर्ण कल से युद्ध कर्ण करेगा आप विश्राम कर लें जैसे कोई जले पर नमक छिड़क दे वो काम दुर्योधन की बात नहीं किया भीष्मी बौखला गर्म करे दुष्ट दुर्योधन बार बार में तुष तो तुझको समझाता हूं कि पांडव धर्मात्मा हैं श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं उनका अनिष्ट देवता भी नहीं कर सकते ऋषि भी नहीं कर सकते मैं क्या पांडवों का अनिष्ट करूंगा? लेकिन तेरी समझ में नहीं आता है भीष्म जी ने अर्जुन का परा पराक्रम बताया है उन्होंने भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया देवराज इंद्र को युद्ध में संतुष्ट किया लेकिन तुम बार बार कह रहे हो तो देख बेटा दुर्योधन युद्ध के मैदान से मैं पीछे तो नहीं हटूँगा लड़ूंगा तो फिर भी पूरी ताकत लगा करके लड़ूंगा लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरी सुरक्षा का भार तुम लोगों के ऊपर है श्री भीष्मजी ने कहा प्रतिज्ञा की स्वख स्वपी गांधारे शोपी करता महारणम म जना कथयती मेदिनी दुर्योधन जाओ तान दुपट्टा सो जाओ विश्राम करो कल में जो युद्ध करने वाला हूं नौवें दिन का युद्ध जब तक ये सृष्टि रहेगी और जब तक महाभारत ग्रंथ रहेगा तब तक ये धरती जानेगी भीष्म का युद्ध कैसा है देवता जानेंगे सिद्ध गंधर किन्नर यक्ष जानेंगे न भूतो न भविष्य ऐसा युद्ध में पराक्रम दिखाऊंगा अब तो महाराज बड़ी जोर के नगाड़े बजने लग गए कौरवों की सेना में नगाड़े बजने लग गए नौवें दिन के युद्ध का आरंभ हुआ रचना हुई घमासान युद्ध आरंभ हुआ विनाश सूचक उत्पाद दिखाई देने लग गए द्रौपदी के पांचों पुत्र राक्षस राष्टस के साथ इनका घोर युद्ध हुआ है अभमन्यु के द्वारा नष्ट होती हुई कैरव से कौरव सेना नौवे दिन भी पलायन कर गई है अब ने खदेड़ दिया पूरी सेना को आश्चर्य की बात भीष्म जिसके सेनापति हो उस सेना को खदेड़ दिया अभुमन ने नौवे दिन भी खदेड़ दिया है अलंबु राक्षस की पराजय हो गई है अर्जुन के साथ भीष्म का भयंकर युद्ध हुआ है कृपाचार्य अश्वत्थामा और भीष्म और ये सब लड़ रहे हैं एक साथ और द्रोणाचार्य और सात्यकी का भयंकर युद्ध छिड़ गया है द्रोणाचार्य का और द्रोणाचार्य और सुशर्मा दोनों अर्जुन से युद्ध करने लग गए हैं और आज के युद्ध में भीम सेन ने अकेले ही बहुत बड़ी गज सेना का संहार कर दिया है भयंकर गज सेना का संहार किया है समस्त इवान तसे दंड लेकर जमराज टूट पड़े ऐसे भीमसेन रथ से, से कूद पड़े और संपूर्ण गज सेना का उन्होंने संहार कर दिया है सोणिताम गिभ्रन्मेद मज्जा छवि कृताभ्यंग सोणितेन रुद्रवत प्रत्य दृश्य तो आज ऐसे लग रहा है भीमसेन नहीं है साक्षात कालाग्नि रुद्र युद्ध के मैदान में प्रकट भये हैं सारी भीमसेन की गदा खून से रंगी हुई है मज्जा और बसा उसमें से टपक रही है इतना अधिक संघार किया है भीमसेन का शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा है रक्त से मज्जा से वसा से भीमसेन का स्नान हो गया है बार बार गदा उठाकर अट्ठहास कर रहे हैं उस समय लोग डर गए भीमसेन को देख करके लगता है साक्षात कालाग्नि रुद्र ही आज भीमसेन के रूप में प्रकट हो गए हैं महाराज जी भीमसेन के उस स्वरूप को देख के सब भग गए बोले आज ये किसी को नहीं छोड़ेगा सबको मार डालेगा रक्त की नदी का वर्णन है ओहो हाथी बह रहे हैं घोड़ा बह रहे हैं खून की नदी में रथ बह रहे हैं क्या महाराज विचित्र युद्ध है तस्मिन रौद्रे तथा युद्धे वर्तमाने महावे है नदी घोरा शोणीतांत्र तरंगणी आतों की तरंगे बह रही हैं उस नदी में महाराज दुर्योपना दुर्योधनापराधे न गच्छन्ति क्षत्रिया क्षय लोग रो रो करके कह रहे हैं दुर्योधन के अपराध से क्षत्रियों का विनाश हो रहा है युद्ध में अर्जुन ने त्रिगर्तों की पराजय कर दी है कौरव पांडव सैनिकों का घोर युद्ध हो गया है चित्रसेन की पराजय अमन्यु से हो गई है द्रोण द्रोण से द्रुपद पुत्र की पराजय हो गई है और भीमसेन से बहली की पराजय हो गई है सात्यकी और भीष्म इनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दुर्योधन ने दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए भेजा है युदिष्ठ नकुल सहदेव उन्होंने शकुनी को ऊपराक्रमण किया मामा जी को पराक्रमण किया है और बहुत बड़ा वीर था शकुनी भी उसकी घुड़सवार सेना का संहार किया है पराजय हो गई है प्राण बचा के मामा शकुनी भाग गया भीष्म के द्वारा पराजित पांडव सेना भी पलायन को कर गई है आज भीष्म ने पराक्रम दिखाया है और आज फिर भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार भीष्म जी को मारने के लिए उद्यत हो गए अर्जुन ने कहा प्रभो भीष्मी प्रचंड कालाग्नि पांडवों के सैन्य समूह को सूखे जंगल के समान जला रही है अब मेरी हिम्मत नहीं भीष्म से लड़ने की है आज तो पता नहीं भीष्मी कितने स्वरूपों में प्रकट हो गए हैं उस समय भगवान ने कहा अर्जुन डरो मत पराक्रम करो ये बाकी सेना तुम देखो भीष्म के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूं कहकर भगवान दूसरी बार रथ से चावुक लेकर कूद पड़े बोले हम चक्र नहीं आज चाबुक से ही मार देंगे भीष्म को भगवान तो भगवान है संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं जैसे ही भगवान कूदे हैं उसमें हाहाकार होने लग गया अ पार्थ यहां न रघ्र नचेन मोहात विमुच्य से विमु से यदि तुम मोहित ना हो रहे हो तो भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम क्षत्री धर्म का स्मरण करके युद्ध करो भीष्म को परास्त करो अर्जुन ने भगवान से कहा भगवन भगवान अवध्यातरम दुखा बनवासे कि भवे हे भगवन अवध्य पुरुषों का बध नरक से भी बढ़कर के है निंदनीय है अवध्य पुरुषों का बध करके नरक प्राप्त करूं नरक से भी भयंकर राज्य के भोगों को प्राप्त करूं अथवा वन में रहकर प्रेम से भजन करूं आप बताइए उचित क्या है यह सुनकर भगवान क्रुद्ध हो गए बोले अठारह अध्याय गीता सुनाना लगता बेकार हो गया है पहले कहते थे कर वचनम तब और अब करिष्य बचनम तब कहते हैं कि गुरुजनों को कैसे मारूं मेरे लिए तो तपस्या ही श्रेष्ठ है तो ठीक है मैंने धुष को राजा बनाने का निश्चय किया है तो आज मैं ही उन्हें विजय दिलाऊंगा ऐसा कहकर के भगवान क्रुद्ध हो गए भगवान गर्जना करने लग गए वासुदेव योगी प्रचस्कंद महारथात बली प्रतोद तेजस्वी। प्रतोद प्रतोद तेजस्वी तेजस्वी माने होता चाबुक पदभ्याम जगतिम जगतीरा क्रोधताम्रे क्षण कृष्ण जगान लगता था भगवान सारी धरती को फाड़ देंगे आकाश को विधीर्ण कर देंगे ऐसे भगवान के चरणों की धमक हो रही थी और लोग हल्ला मचाने लगे आज भीष्म नहीं बच सकते हैं आज भगवान के हाथ से भीष्म मारे गए उस समय भगवान की बड़ी शोभा हो रही है पीत कौशे असंबी तो मनीष्यामो जनार्दन सुशुभे विद्रवन भीषम विद्युन्मा यथाबुदा बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है इंद्र नीलमणि के समान भगवान श्याम सुंदर हैं पीतांबर धारण किए हुए हैं ऐसे लग रहे मानो माला से अलंकृत श्याम घन भीष्म की ओर बरसने के लिए जा रहा हो ऐसी शोभा हो रही है भीष्म जी ने अपने दुरुस्त की प्रत्यंचा खींची है टंकार किया है और मुस्कुरा करके कहा है उचम असंभ्रांत चेतसा एही एही पुंडरी पुंडरीकाक्ष देव देव नमोस्तुते देव देव नमोस्तुते हे पुंडरीकाक्ष आइए आइए आपका स्वागत है अब बिलममत कीजिए मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर ही इसलिए रहा हूं कि मैं आपके हाथों मारा जाऊं मेरे ऊपर कृपा हो जाए त्वया ही देव संग्रामे हतस्यापि मया न एव परम कृष्ण लोके भवती सर्वतः मैं आपका दास हूं आप मेरे ऊपर प्रहार कीजिए प्रहरस्व थे स्टम्बई दासोस्मी तव चान आज अर्जुन फिर चरणों में पड़ गए थे दस कदम तक फिर भगवान का सीट कर लेगा अर्जुन को फिर अर्जुन ने कहा भगवान यत्वया कथित पूर्व न योत्स्यामी केशव मिथ्यावादी तिलो का स्वाम माधव आपने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और आप युद्ध के लिए फिर कूद पड़े लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे मैं अपने सुकृत की शपथ लेकर अपने गांडिव की शपथ लेकर कह रहा हूं अब मैं भीष्म को नहीं छोड़ूंगा भगवान ने कहा कि यहाँ से बोले हो कि यहाँ से बोले नहीं बिल्कुल अब यहाँ भीतर से बोल रहे हैं है। मूलाधार चक्र से ही आवाज निकल रही है बोले तब तो ठीक है भगवान रथ पर विराजमान हो गए उस समय भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई भीष्मे के ऊपर भी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है नवे दिन के युद्ध की समाप्ति तो हो गई लेकिन रात में पांडवों की गुप्त मंत्रणा हुई और उस मंत्रणा में युधिष्ठ रोने लगे उन्होंने कहा प्रभो भीष्मी नौ दिन बीत गए वर्षों बीत जाएंगे भीष्म जी हार मानने वाले नहीं है और भीष्म जी जब तक किनारे होंगे नहीं तब तक विजय होगी नहीं क्या किया जाए आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए क्योंकि त्वमेव गतिरस्माकम् नान्यातिपास मे न युद्धम रोचते महियम भीष्मेण सहमाधव हंति भीष्मीर्यो मम सैन्यम च संयोगे हे भगवान आप ही हमारी गति हैं हमारी दूसरी कोई गति नहीं है हम भीष्म से युद्ध नहीं करना चाहते हैं व्यर्थ में इतने क्षत्रियो का संहार हो रहा है भगवन मैं क्या करूं आह धन्य है धन्य है भगवान की भक्तवत सलता धन्य है कीर्तन करें श्री राम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम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 जे राम जय राम जय जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय भगवान ने का युद्ध हम तुम्हारे नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे दुख को हम सहन नहीं कर सकते अर्जुन का लड़ने का मन नहीं है इनको बहुत सील संकोच है गुरुजनों को कैसे मारें विश्राम करें अर्जुन महाराज मैं धर्म अधर्म का विचार नहीं करूंगा अपनी प्रतिज्ञा का विचार नहीं करूंगा अपने वचन का विचार नहीं करूंगा मुझे केवल आपकी आज्ञा चाहिए आप हमें आज्ञा दे दें देंदात प्रयुक्तो मेहराज महावे आपकी आज्ञा से मैं क्या नहीं कर सकता हूं महाराज युधिष्ठ मुझे आज्ञा दीजिए मैं अकेले ही भीष्म के लिए पर्याप्त हूं समाप्त कर दूंगा भीष्म को कौरवों को भी मैं ही समाप्त कर दूंगा पश्यताम धार्त राष्ट्राणाम यदि ने क्षति कान खोलकर सुन ले महाराज आपकी आज्ञा होनी चाहिए यदि कल संपूर्ण देवता भीष्म की रक्षा करने आ जाए यदि आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा देंगे तो भीष्म फिर भी नहीं बच पाएंगे मैं समाप्त कर दूंगा और अब ये महाभारत युद्ध बहुत लंबा नहीं जाएगा मैं कल ही निर्णय कर दूंगा साब को समाप्त करके कल ही तुम्हें तिलक कर दूंगा महाराज युधिष्ठिर के रूप में चिंता भगवान भावा विष्ट हो गए और भगवान ने उस समय घोषणा की है कैसा अद्भुत भगवान का भक्त वात्सल्य है भगवान कहते हैं यत्रु पांडुपुत्राण मत्सन संशय मदर्थावदीया मदीयास्त थे जो पांडवों के शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं जो पांडवों के भक्त हैं वे मेरे भक्त हैं कितनी ऊंची बात भगवान ने कही भगवान ने कहा धर्मराज आपके भाई अर्जुन हमारे संबंधी हम और सखा और मेरे शिष्य भगवान कह रहे मेरे शिष्य अर्जुन मेरे सखा अर्जुन मेरे शिष्य अर्जुन मेरे भाई अर्जुन मेरे संबंधी अर्जुन यदि इनके लिए आवश्यकता पड़ जाए तो मानसानकृष्य दास्यामी फाल मही हे मही हे राजन अर्जुन के लिए मैं अपना मानस भी नोच करके किसी को दे सकता हूं मैं अपने कलेजे को निकालकर अर्जुन के लिए दे सकता हूं यह भगवान की भक्तों के प्रति भक्ति है इसलिए मुझे आप नियुक्त कीजिए मैं भीष्म का बध करूंगा द्रोणाचार्य कृपाचार्य को भी समाप्त कर दूंगा दानवों से साफ का संहार कर दूंगा और आपका एक इन ही मुहूर्त में आपका अभिषेक भी कर दूंगा यह सुनकर युधिष्ठिर रोने लगे बोले भगवान आप जिस पक्ष में खड़े हैं उसी के मनोरथ की पूर्ति होगी लेकिन आप कृपया अपने वचन को नष्ट न करें हम आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहते हैं त्वया नाथे न गोविंद किम भीष्म महारथम आप जिसके स्वामी हो उसको सफलता मिलेगी इसलिए बस हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उपाय बताइए हम लोग भीष्म जी को कैसे जीतें भगवान बोले अच्छा केवल उपाय ही पूछ रहे हो लड़ने की हमको आज्ञा नहीं दोगे बोले नहीं नहीं लड़ने की आज्ञा नहीं देंगे तो बोले चलो अभी चलो रात का समय है भीष्म जी के पास चलो उनके मरने का उपाय उन्हीं से पूछेंगे आप कैसे मरोगे बताओ भगवान पांडवों को लेकर के कौरवों के शिविर में पितामह भीष्म के पास पहुंचे दादाजी के चरणों में प्रणाम किया बोले आप लोग कैसे आए हैं आज भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर बोले क्या करें हमें बहुत पीड़ा हो रही है बार बार हम लोग बच्चे थे तो धूल मट्टी में सने हुए आपकी गोद में बैठ जाते थे आपके कपड़ों को गंदा करते थे एक एक बात के लिए आपको हजार हजार बार परेशान करते थे लेकिन फिर भी आप हमारे प्रति वात्सल्य भाव ही दिखाते थे आज बड़ी दुखद परिस्थिति आई है हम ये पूछने आए हैं कि आप कैसे मरोगे आप बता दीजिए आप मरोगे कैसे हंसने लगीम जी बोले मेरे हाथ में हो, हो, तो मैं त्रिलोकी में किसी को नहीं समझता कि कोई मुझे समाप्त कर सकता मार तो कोई सकता ही नहीं मुझे हाँ दो लोगों की मैं कह नहीं सकता त्रिलोकी में दो लोग ऐसे हैं जिनका जिनको छोड़कर मैं घोषणा कर रहा हूं कौन ऋते कृष्णात महाभागात पांडवाद्वा धनंजयात क्योंकि मैं जानता हूं ये साक्षात नारायण हैं ये साक्षात नर हैं इसलिए कृष्ण अर्जुन को छोड़कर और किसी में ताकत नहीं है जो अस्त्र रहते हुए मुझे युद्धभूमि में गिरा सके इसलिए पूर्व का स्त्री बना हुआ सिखिंडी इसको सामने खड़े कर लेना और उसको आड़ में करके धीरे से तीखे तीखे बाणों की बरसा करना और जब सारा शरीर छिद जाएगा तो हमको रथ से नीचे गिरा देना मरूंगा तो फिर भी नहीं क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है जब मरना चाहूंगा तभी मरूंगा लेकिन मेरी मृत्यु का एक ही उपाय है दुख से संतप्त होकर पांडव रोने लगे और बोले चलो भाई देखो कितना भयंकर क्षत्रियो का धर्म है आज हमको भीष्म जी के मारने का उपाय उन्हीं से पूछना पड़ रहा है लौट के आए भगवान ने कहा अर्जुन अब वहाँ रोने गाने मत लग जाना कि हमारे दादाजी हैं और हमारे बाबा जी हैं और हम कपड़ा गीला करते थे और हम धूल मिट्टी लगा देते थे उस बचपन की बातें याद मत करना वहाँ अब एक कल कई मुहूर्त है कल गिर गए तो गिर गए नहीं तो गई तुम्हारे गा हाथ से गाड़ी फिर हो गई तुम्हारी विजय अर्जुन बोले नहीं नहीं महाराज अब जो कुछ भी हो आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे दसवें दिन युद्ध के लिए सेना ने प्रस्थान किया आज शिखंडी को तैयार कर दिया गया है तैयार हो जा लड़ने के लिए सिखिंडी भी कोई सामान्य वीर नहीं है महावीर है शिकंडी कौरवों को भी भनक लग गई है ये होने वाला है इसलिए द्रोणाचार्य कृपाचार्य भूर श्रवा आदि जितने वीर कौरव पक्ष के हैं वे सब के सब आज तैयार हैं किसी भी स्थिति में शिखंडी को भीष्म के आगे नहीं आने देना है नहीं तो कल खतरा हो सकता आज खतरा हो सकता है आज दसवा दिन है तैयार खड़े हैं शिखिंडी को भी खूब हवा भरी गई है हवा भरना जानते हैं? शिखिंडी भी घबरा रहा था कि अर्जुन ठहर नहीं पाते इनके सामने भगवान को गुस्सा करना पड़ता है मैं कब तक ठहरूंगा इनके सामने भगवान का चिंता मत करो हम हैं ना तुम्हारे साथ अर्जुन बोले हम तुम्हारे पीछे से हैं सिखंडी बोले आगे हमको ही करोगे बोले आगे तो तुमको होने ही पड़ेगा भीमसेन बोले हम भी तुम्हारे पास रक्षक अंगरक्षक बन के रहेंगे चिंता मत करो अब शिखंडी को समझ में आ गया कि हम मुझे आगे किया जाएगा मैं कथनचित भागना चाहूं तो भीम दादा भागने नहीं देंगे मरना तो मुझे पड़ेगा देखो पराक्रम दो ही स्थितियों में होता है जब कोई भी लड़ने वाला वीर सोचता है कि मेरे प्राण बच सकते हैं तब तो सबके देह परमप्री स्वामी भागने लग जाता है और जब उसको ये पक्का हो जाता कि अब हम बचने वाले नहीं हैं मरना तो पड़ेगा उधर मरेंगे नहीं तो इधर मरेंगे इधर मरेंगे तो वीरगति होगी और जय जयकार होगी इधर जाके मरेंगे तो धिकार होगा इसलिए जिसके लिए उसका अवतरण हुआ है आज उसने शपथ ली है आज कुछ भी हो जाए मैं भीष्म के सामने से मैदान छोड़कर नहीं हटूंगा बस मेरी शर्त इतनी है कि किसी भी पद्धति से भीष्म के सामने तक आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा हम लड़के वहां तक पहुंच जाए सो संभव नहीं है आप लोग वहां तक पहुंचाइए ले चलिए मुझको बोले बिल्कुल महाराज हम तो सब तैयारी बैठे हैं उस समय महाराज भीष्म जी ने अपना अपनी शक्त, शक्ति का परिचय देते हुए दस हजार बेगशाली हाथियों का बध कर दिया दसवें दिन दस हजार घोड़ों का घुड़सवारों का दो लाख पैदल सैनिकों का भीष्म जी ने बध कर दिया और इस प्रकार से यज्ञ युद्ध रूपी यज्ञ में बहुत प्रचंड आहुति आज भीष्म जी ने अर्पित की है महत्या से नया सारधम ततो युद्ध मवरत अब तो शिखंडी को आगे करके पांडव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं भयंकर युद्ध हुआ है दुशासन ने रास्ता रोका है अर्जुन और दुशासन का भयंकर युद्ध हुआ है दुशासन पराजित हो गया भाग खड़ा हुआ अर्जुन आगे बढ़े हैं जो जो सामने आता है उसको अर्जुन परास्त करके और शिखंडी को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं कौर पांडव पक्षों के कैसे अलग अलग द्वंद्व युद्ध हुआ उसका भी वर्णन किया है द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को अशुभ शकुनों की सूचना दी है देखो हमारी सेना में अशुभ हो रहे हैं अशुगुण हो रहे हैं इससे लगता है आज भीष्म वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे आज भी पांडवों की ही विजय होगी युद्ध में जो शकुन या अपशकुन है उनकी चर्चा उन्होंने की है कौरव पक्ष के दस प्रमुख महारथियों के साथ अकेले भीम सेन ने युद्ध किया है दस महारथियों के साथ अकेले भीम ने युद्ध किया है ये आज दसवें दिन का जो भीमसेन का पराक्रम है इसको महाभारत का बहुत श्रेष्ठ पराक्रम माना जाता है अद्भुत पराक्रम भीम सेन का ऐसा बल आज भीमसेन ने भयंकर युद्ध किया है कौर पक्ष के प्रमुख महारथियों के साथ युद्ध में भीमसेन और अर्जुन का पराक्रम इतना अधिक प्रकट हो गया है उसके मारे कौरव सेना में खलबली मच गई है सिंगार मदोद कटू इतनी कोशिश करने के बाद अब अर्जुन शिखिंडी को आगे करके भीष्म पितामह के सामने पहुंच पाए हैं शिखिंडी को देख करके भीष्मी निराश हो गए हैं और भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है वत्स युधिष्ठिर दस दिन तक भयंकर नरसंहार करते करते अब मैं अपने इस घोर क्षत्रिय कर्म से स्वयं ही उद्विग्न हो उठा हूं वत्स्युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारद शुण सुवचनम तात धर्म्यम स्वर्गम च पता आज मैं तुमसे बड़ी उत्तम परलोक में सुख प्रदान करने वाली बात कह रहा हूं अब तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो एक एक करके मत लड़ो क्योंकि एक एक करके लड़ने पर मैं मुझे कोई हरा नहीं सकता है इसलिए तुम सब के सब एक साथ मुझसे युद्ध करके और मुझे आज पराजित करो और मेरा वध कर दो जी ने आज भी भयंकर पराक्रम दिखाया है और उस समय अर्जुन ने ललकारते हुए कहा शिखंडी क्या देख रहे हो अब विलंब मत करो भीष्म प्रति महाराज जही नम इति चाप्रवीत इनको तुरंत समाप्त कर दो अर्जुन ने आज युद्ध करते करते भीष्म पितामह को मूर्छित कर दिया है शिखंडी सामने आ गया है शिखंडी को देखते ही भीष्मी ने उसकी ओर से मुख फेर लिया है दूसरी तरफ युद्ध करने लगे हैं लेकिन फिर भी शिखंडी बाण वर्षा कर रहा है और उसके बाणों का प्रतिकार किए बिना वे उसको शहन करने लगे तथा जग्राह गांगे शरारा भीष्म ने अद्भुत पराक्रम किया है पांडवों की सेना का बहुत बड़ा नरसंहार किया है आज दसवें दिन भी दस हजार रथियों को वीरगति प्रदान की है श्री पितामह भीष्म ने और महाराज दस हजार महारथियों का वध किया है अगणित हाथियों का वध किया है पाँच हजार रथियों का वध किया है और महाराज पैदल सैनिक सिपाहियों का वध किया है दस हजार घोड़ों का श्रृंगार किया है बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन आज आखिरी बात है आज यदि तुम्हारे मन में भीष्म के प्रति दया आ गई तो तुम्हें कभी विजय नहीं मिलेगी इसलिए मेरी आज्ञा है अब विलंब मत करो शिखिंडी को आगे करके सिखिंडी के बाणों से भीष्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं अब तुम स्वयं ही बाण वरसा करके और भीष्म से युद्ध करो अब तो अर्जुन ने पराक्रम किया है पहले ध्वजा काट डाली है दूसरा धनुष लिया उसको भी काट दिया है तीसरा धनुष लिया अर्जुन ने उसको भी काट दिया है बार बार धनुष उठाते हैं बार बार अर्जुन उनके धनुष को काट देते हैं अंत में एक भयंकर शक्ति भीष्म ने अपने हाथ में ली है उस शक्ति को भी अर्जुन ने पांच टुकड़े कर दिए हैं धरती पर गिर पड़ी है उस समय भीष्म जी क्रोध में निमग्न हो गए और वे अपने मन में विचार करने लगे भीष्म जी क्या कह रहे हैं विचार सुनने की बात है शक्तो हम धनुषे नुम सर्व पांडवान दूसरा धनुष नहीं लेना पड़ेगा एक धनुष से ही संपूर्ण पांडवों को समाप्त कर सकता हूं लेकिन यद्य श्याम न भवेद गोप्ता विस्वक सेनो महावला यदि महावली विस्वक सेन श्री कृष्ण यदि पांडवों के सहायक न होते तो एक ही धनुष से मैंने पांडवों को कब का समाप्त कर दिया होता लेकिन आज भीष्म जैसे महान अतिर्थि योद्धा का धनुष बार बार कट जाता है ये अर्जुन की महिमा नहीं ये श्री कृष्ण की महिमा है यही सब नाटक करवा रहे हैं इसलिए अब तो लगता है कि अब समय आ गया हमारे जाने का इसीलिए ऐसा हो रहा है जैसे ही उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा अब लगता है मेरे भगवत धाम महाप्रयाण का समय आ गया है उसी समय आकाश में नगाड़े बजने लग गए हैं पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई है और अष्ट वसुओं ने प्रकट होकर के कहा है तत्कुरुष महाराज युद्ध बुद्धिम निवर्त महाराज आपके मन में जो आया मैं युद्ध नहीं करूंगा अब मुझे वीरगति को प्राप्त करना है आपने ठीक सोचा है देव दुंद्रणे महासुना पपात पुष्पृष्टि परिमार भीष्म के ऊपर अपार पुष्प राशि की वर्षा होने लग गई अब शिखिंडी को आगे करके तक तक करके अर्जुन ने वाणों का प्रहार आरंभ किया है शिखंडी के बाण भी छिदते हैं भीष्म जी के शरीर में लेकिन वे भीतर तक धस नहीं पाते हैं पर अर्जुन के बाण आर पार निकल जाते हैं भीष्म जी के शरीर से वज्र के तुल्य वे तीखे बाण मर्म का भेदन करते हुए रक्त मांस को लेकर के मज्जा को लेकर बाहर निकलते हैं रक्त के फब्बारे चल जाते हैं भीष्म जी के सारे शरीर में जलन होती है और वे कहने लग गए कि वज्रास सम अर्जुन शराय मुक्ता सिखिंडिना ने मे बाण नेम इर्धे है? है ना व्याकरण पढ़ते हैं लघु सिद्धांत सिद्धांत पढ़ते हैं, तो क्या कहा जाता नेम इत्यर्धे नेम शब्द अर्धवाची नेमे बाणा न इमे वाणा सिखंडीना ये सिखंडी के बाण नहीं है अर्थ नहीं है नेमे माने अनेम इसमें आधे बाण सिखंडी के हैं और आधे बाण अर्जुन के हैं सिखिंडी के शरीर को छू करके बाहरी बाहर लगे रह जाते हैं और अर्जुन के बाण आर के पार धस जाते हैं वे अर्जुन के बाण है ये यमदूत के समान हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं गदा परिग संस्पर्शा ने खंडिना भुजंगा इव संक्रेलिना विश्व कई श्लोकों में है नेमे वाणा सिखंडिना नेमे वाणा सिखंडिना ने अब तो उस भयंकर परिस्थिति में भी भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे नहीं रखे आज चार अंगुल शरीर में कोई स्थल मस्तक से लेके चरण तक नहीं है जिसमें आर पार बाण न बिध गए होंष्म ढाल तलवार लेकर के कूद पड़े हैं रथ से कूदना चाहते हैं अर्जुन ने अपने बाणों से तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और उस समय पुनः जब बाणों का प्रहार किया है सारा शरीर में बाण विधे हुए हैं भीष्म रथ से नीचे गिर गए हैं पर बाणों में शरीर छिद गया है इसलिए शरीर भूमि का स्पर्श नहीं करता अधर में ही भीष्म लटक गए हैं मोलो महावीर पितामह भीष्मी महाराज की देवताओं ने भी हाहाकार किया है आज युद्ध में यद्यपि पांडव विजयी हो गए हैं लेकिन आज सबको पीड़ा है सबके नेत्र भरे हुए हैं सबके हृदय भरे हुए हैं युद्ध बंद हो गया आज पांडवों के यहाँ नहीं बजे न पांडव कौरव की ओर दौड़ रहे हैं न कौरव पांडवों की ओर दौड़ रहे हैं सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं सब ने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए हैं सब सबके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं उस समय भीष्म जी भगवान के नाम का जप कर रहे थे लिखा उपनिषद का पाठ कर रहे थे प्रणव का जप कर रहे थे भीष्म जी भगवान का ध्यान कर रहे थे उनकी इस अवस्था को देख करके ऋषियों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की इस अवस्था में भी वे भगवान का आधे क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं कर रहे हैं भगवान का स्मरण कर रहे हैं उनकी जय जयकार की है हंस आए हैं ब्रह्मलोक के ऋषि हंसों का रूप धारण करके आए हैं और उन्होंने कहा कि क्या महाभागवत भीष्म इच्छा मृत्यु का सहारा नहीं लेंगे दक्षिणायन में अब जाएंगे क्या क्या वे उत्तरायण में नहीं जाएंगे अब तक अपने जीवन में कोई अशास्त्रीय कृत्य उनके द्वारा नहीं हुआ है तो क्या वे सामान्य पुरुषों के अंदर दक्षिणायन में देह का त्याग करेंगे विष्णु जी समझ गए ऋषि संकेत कर रहे हैं निश्चय कर लिया है जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएंगे तब तक हम अपने प्राणों का त्याग नहीं करेंगे संकल्प लेकर के भगवान के का स्मरण कर रहे हैं उपनिषदों का पाठ कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने शिविर में आ गए हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर का संवाद हुआ है और सब ने कहा भैया अब अब युद्ध नहीं करना है चलो अब हम लोग सब मिलकर के भीष्म जी के निकट चलते हैं उनका दर्शन करते हैं सब ने उनके निकट पहुँचे और नीचे पहुँच चारों ओर से घेर लिया है श्री भीष्म जी ने सबको समझाया है देखो सबने देख लिया मेरे पराक्रम को भी देख लिया जितना संघार हो चुका है हो जाने दो अब आगे संघार न हो इसके लिए मेलजोल कर लो अब युद्ध मत करो मैंने युद्ध भूमि में धरासाई होना ही इसलिए स्वीकार किया मेरी मेरे बलिवेदी पर चढ़ने से यदि ये नरसंहार रुक जाता है तो मैं किस काम में आऊँगा लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया है नहीं महाराज पितामह यह नहीं हो सकता और सब माना जाएगा ये नहीं माना जाएगा बोले अर्जुन बड़े बड़े वीर क्षत्रिय जिस वीर सैया का मनोरथ करते हैं वह वीर सैया मुझे प्राप्त हो मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ मैं भरत वंश का वह एकमात्र दुर्धर वीर क्षत्रिय हूँ जिसने बाणों की सैया को वीर सैया को स्वीकार किया है यह वीर सैया वीरों के सौने योग्य सैयाह तो यही है लेकिन अर्जुन तुमने हमें वीर सैया तो प्रदान की है लेकिन हमें तकिया प्रदान नहीं किया है मेरा सिर लटक रहा है कब तक लटकता रहेगा इसको तकिया लगा दो दुर्योधन के सेवक दौड़े और महाराज बड़ी बड़ी सुंदर तकिया सेमुल की रुई की लगाई गई क्रोध में भर करके गर्जना की है भीष्म ने और कहा यह वीरों के लिए उपयुक्त सैया नहीं है तकिया नहीं है ये तकिया तो भोगियों के लिए है ये योगियों के लिए वीरों के लिए तकिया नहीं अर्जुन ही मुझे तकिया देगा यद्यन्यथा। अर्जुन ने कहा जो आज्ञा पितामह अपने रथ से ही परिक्रमा की है भीष्म पितामह की और बाणों को अभमंत्रित करके ललाट में बाण छोड़े हैं तीन बाण और वो तीन बाणों के द्वारा ललाट विध गया है और उनका मस्तक ऊपर उठ गया है अर्जुन यदि तू सौ के कारण यह तकिया मुझे प्रदान नहीं करता तो आज मैं तुझे शाप दे देता लेकिन मैं प्रसन्न हूँ पोता हो तो तुम्हारे जैसा हो अपने बाबा को क्षत्रियो के लिए उचित जो तकिया है वो प्रदान की है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पर इस समय शिष्य मस्याम शैयाम या जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएंगे तब तक मैं सैया पर शयन करूंगा और ये सूर्य नारायण जब उत्तरायण में चले जाएंगे तब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा राजाओं मेरे स्थान के चारों ओर खाई खोद दो जिससे मैं मेरे पास कोई आ ना सके मैं निरंतर उपासना करता रहूं दुर्योधन ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाए बोले दादाजी इतने निराश मत होइए आपका इलाज होगा सब बाण निकलवा करके घाव में मरम पट्टी कराई जाएगी भीष्म ने फटकार दिया अर्जुन तू मेरे घावों की मरहमपट्टी क्या करेगा मेरी बात तो मानता नहीं है मैंने अपनी इच्छा से ये बाण सैया सरसैया स्वीकार की है मुझे अब वैद्यों की आवश्यकता नहीं है ले जाओ इन वैद्यों को बुलाया है तो धन देकर के इन वैद्यों को विदा करो बोले महाराज अब क्या चाहिए बोले अब कुछ नहीं चाहिए अब मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है बाणों से बड़ी जलन हो रही है पीड़ा हो रही है मुझे पानी पिलाओ बढ़िया सुराहियों में राजाओं के यहां सुगंधित जल आ गया बोले ये भोगी विषयी पुरुषों के पीने योग्य जल है मेरी शय्या के अनुरूप जल तो मुझे अर्जुन पिला सकता है बेटा अर्जुन मैं प्यासा हूं मुझे जल पिलाओ अर्जुन ने फिर रथ से परिक्रमा की है और परिक्रमा करके परजन्यास्त्र से अवमंत्रित करके बाण को जैसे ही बाण का प्रहार किया है बिल्कुल कपोल से सटकर बाण का प्रहार एकदम ऐसे नीचे बाण घस गया है और एक सुंदर सुगंधित शीतल मीठे जल की धारा निकली है और सीधे भीष्म के निकट गिरने लगी जब चाहो थोड़ा मुंह करके पी लो जब चाहो तब गिरती रहे अखंड जल धारा प्रकट हो गई है आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई है भीष्म ने कहा अर्जुन तुम्ही तुम्हारे जैसे वीर ही मुझे जलदान कर सकते हैं मैं अब अत्यंत प्रसन्न हूं दुर्योधन अभी भी मान जाओ संधि कर लो लेकिन दुर्योधन ने कहा दादाजी अब संधि संभव नहीं है आपको खोने के बाद अब मैं पांडवों से संधि करूं मैं नहीं समझता भीष्म जी मौन हो गए हैं और कहा कि अब तुम सब जाओ सब चले गए हैं सबके जाने के बाद कर्ण आया है महावीर महात्मा कर्ण ने भीम भीष्मी की परिक्रमा की है परिक्रमा की के चरणों में प्रणाम किया है अपने अश्रु जल से पितामह के चरणों का प्रक्षालन किया है और हाथ जोड़ करके कहा है दादाजी हमने बार बार आपके प्रति कटु भाषण किया आप मेरे अपराध को क्षमा करें आप अर्जुन की प्रशंसा करते थे और मेरी बार बार निंदा करते थे जब आप महारथियों को की गणना कराने लगे तो आपने सबको गिनाने के बाद कहा कि कर्ण तो कर्ण को मैं रथी भी नहीं मानता महारथी भी नहीं मानता हाँ अर्धरथी है कर्ण तो ये कितना बड़ा झूठ था मेरे लिए कहा गया इसलिए मेरी आपके प्रति अश्रद्धा हो गई थी इसलिए मैं आपको खरी खोटी भी सुनाने लग गया था मेरे अपराध को क्षमा करें रो रहा था कर्ण भीष्म ने कहा ब्रह्मण्य दानवीर महारथी कर्ण मैं जानता हूं अर्जुन को छोड़कर के तेरे समान बल वाला योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं पर तेरे बल से ही उछलता था दुर्योधन मैं तुझे इसलिए नीचा दिखाना चाहता था कि तू यदि हट जाए तो हो सकता है युद्ध टल जाएगा लेकिन चलो जो भवितव्यता थी सो हो गया अब जाते जाते इस बड़े बूढ़े की एक बात मान लो कर्ण ने कहा कहिए दादाजी क्या कह रहे हैं बोले सूर्य महाबाहो महाबा विदि तो नारदान कौंते यम न राधे यो नवाधिरत प्रथा तुम कुंती के पुत्र हो तुम्हारे पिता सूर्य हैं तुम अधीरथ के पुत्र नहीं हो तुम्हारी माता राधा नहीं है तुम तो सूर्य के पुत्र हो पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए हो नारजी ने हमको बताया है व्यास जी ने हमको बताया है मरने वाला झूठ नहीं बोलता मैं सत्य सत्य कह रहा हूं अब तुम पांडवों से मिल जाओ तुम्हारे पांडवों से मिलते ही युद्ध बंद हो जाएगा क्योंकि केवल तुम्हारा सहारा है दुर्योधन को और यह रक्तपात रुक जाएगा दुर्योधन और पांडव भी प्रेम से रहने लग जाएंगे कर्ण ने कहा कि भगवान मैं जानता हूँ मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ युधिष्ठिर से युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूँ भगवान सूर्य ने भी मुझे बताया है श्री कृष्ण ने भी मुझे बताया है मेरी माता कुंती ने भी मुझे मुझे बताया है लेकिन इसके बाद भी मैंने अपना जीवन दुर्योधन को सौंप दिया है मेरा मित्र बुरा हो या भला मैं इस भयंकर परिस्थिति में अपने मित्र दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता दादाजी मुझे यह आज्ञा न दीजिए दैवम पुरुष कारेण को निवृत ये तुम उत्सहे बस मुझे आज्ञा दें यदि अर्जुन के साथ लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हो गया तो भी मेरा सौभाग्य है और यदि मैं विजयी हो गया तो भी मेरा सौभाग्य है मित्र के लिए जो मुझे करना चाहिए वह मेरे द्वारा संपन्न हो जाएगा भीष्म जी ने कहा ठीक है लगता है युद्ध टलेगा नहीं जाओ युद्ध करो क्योंकि धर्म युद्धाश्रेयोन्न न विद्यते ये बात भगवान ने तो कही है यहाँ भीष्म जी कह रहे हैं यही बात यही श्लोक भीष्म जी कह रहे हैं यहाँ युद्धस्व निरहंकारो बलवीर विपास थोड़ा पाठांतर है बलवीर्य श्रया धर्माधि युद्ध क्षत्रिय न विद्यते इसलिए तुम युद्ध करो ये भीष्म पर्व आज पूर्ण हो रहा है वैषंपायन महर्षि कह रहे हैं कि भीष्म पर्व का जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रयां तद विष्णु पदम विष्णु और प्राप्य ननिवर्तते भीष्म पर्व को सुनने वाला उस परम पद विष्णु पद को प्राप्त करता है जहाँ से लौटकर फिर संसार में कभी आना नहीं पड़ता है भगवान के धाम को प्राप्त करता है इसलिए श्रद्धा पूर्वक भीष्म पर्व का श्रवण करना चाहिए और भीष्म पर्व का पाठ जब सम्पन्न हो जाए तो ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करा के चंदन लगा के खिला खिलाकर के और उनको सुंदर चकाचक घी में तर भोजन करा के चंदन लगा के माला पहना के खिला खिलाकर के दक्षिणा देनी चाहिए और जल का दान करना चाहिए ऐसा लिखा है ये सब हो रहा है हाँ पाठ में जब जिस पर्व की समाप्ति हुई उसका शास्त्र के अनुरूप वही ब्राह्मणों को पवाया जा रहा है उसी का दान पुण्य भी किया जा रहा है ये भगवान की बड़ी कृपा है बालाजी की गायत्री पुरुष शरण महायज्ञ भी हो रहा है और विधिवत महाभारत का मूल पारायण हो रहा है और जो जहां आज्ञा जैसी दी गई हैं उनको यथावत पालन करने का प्रयास किया जा रहा है बहुत सुंदर यह आयोजन हो रहा है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अभी कथा का समय अवशिष्ट है कथा थोड़ी देर और चलेगी थोड़ी देर कीर्तन कर लें क्योंकि एक बहुत बड़े पर्व का पर्व की समाप्ति हुई है गोविंद जय जय गोपाल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 पाल जय जय राधा रमन हरी गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भीष्म जी के धराशायी होने के बाद सब चिल्लाने लगे चुक्र सुकर्ण करण थी तब, तब, तब तत्र भारत पार्थिवा ने एक ही बात कही अब गांगे देवव्रत शांतनु कुमार भीष्म के वीर गति को प्राप्त होने के बाद अब कर्ण ही हमारी गति है सबके मुंह पर कर्ण का नाम था क्योंकि कर्ण पहले कह चुका था जब तक भीष्म जी मैदान में रहेंगे मैं नहीं लड़ूंगा अब वे मैदान से हट गए हैं सेनापति किसे बनाया जाए अब तो हाकर्ण इति चाक्रदन चाक्रंदन कालोय्रुवन हाकर्ण कहकर के सब विलाप कर रहे हैं और कहने लगे कर्ण अब तुम्हारे पराक्रम का अवसर आ गया है जैसे भगवान गोविंद देवताओं को असरों से निर्भय कर देते हैं ऐसे ही आप भी आज हमें निर्भय बना दो कारण ने कारण के संबंध में व्यासी ने लिखा है इदेय वचो निशम्या सुताजस्तव सैनकास् परस्परं परस्परम चुक्रुशुरार्तिजमुहू तदाश्रुनेत्रुमुचु मुमुचुश्च शब्दवत् कहते हैं फूट फूट करके कौरव रोने लगे कर्ण लंबी श्वास लेकर कर्ण भी रुदन करने लग गया कर्ण भी रोने लग गया और कर्ण ने कहा कि मित्र दुर्योधन अब तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है मैं जब तक जीवित हूं अपने तनमन प्राण की संपूर्ण शक्ति लगाकर तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करूंगा या तो अर्जुन के हाथ से मारा जाऊंगा या फिर सदा सर्वदा के लिए अर्जुन को रणभूमि में सुला दूंगा इतने से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता मित्र मित्रद्रोह मर्षणीय भगने ये या मित्रम कहते देखो मित्र द्रोह सबसे भारी पाप है कुछ भी हो भले ही लोग कहें कि तुम अधर्मी हो तुम्हारे पक्ष में अधर्म है पांडवों के पक्ष में धर्म है लेकिन मैं तो अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में हूं चाहे उसके पक्ष में धर्म हो या उसके पक्ष में अधर्म हो मैं तो केवल दुर्योधन का ही सहायता करूंगा यह उसने आश्वासन दिया रण यात्रा की तैयारी हो गई बाजे बजने लग गए पुनः कर्ण ने जाकर के भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा पुण्य क्षेम्य बाचा चक्षुषा चावलोक हे पितामह आप नेत्र खोलकर अपनी प्यार भरी दृष्टि से पवित्र दृष्टि से मुझे देखिए अब तक आप क्रूर दृष्टि से देखते थे आज मुझे पवित्र दृष्टि से देखिए मुझे आशीर्वाद दीजिए भीष्म ने नेत्र खोले हैं और नेत्र खोल करके कहा कौंते कर्ण मैं तुम्हारी इस विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हूं आज यदि तुम मुझसे आज्ञा लेने नहीं आते तो मैं तुम्हें, तुम्हें शाप दे देता क्योंकि तुम महात्मा पांडु के क्षेत्रज कुंती के पुत्र सूर्य के अंश से उत्पन्न महात्मा कर्ण हो तुम्हारे रथ की घर तुम्हारी प्रचंचा की टंकार तुम्हारी तीक्षण वाण वर्षा को अर्जुन ही रोक सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है जाओ मेरा आशीर्वाद है ऐसा पराक्रम प्रदर्शित करो कि जब तक यह सृष्टि रहे तब तक तुम्हारे पराक्रम का लोग स्मरण करें पर कर्ण मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता है जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण हैं जहां श्री कृष्ण हैं वहीं धर्म है और जहां धर्म और श्री कृष्ण हैं वहीं विजय है इसलिए मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता लेकिन तुम उत्साहपूर्वक युद्ध करो और अपने पराक्रम को प्रकट करो कर्ण लौट करके आया है कर्ण के आने से सबके मन में बहुत उत्साह है सब लोग कहते हैं कि कर्ण को ही सेनापति बनाए जाना चाहिए लेकिन दो दल हो गए कुछ लोगों का मत था कि एक बड़े बूढ़े को बना के देख लिया अब बड़े बूढ़े को मत बनाओ अब किसी युवा को बनाओ बाहुबल से संपन्न व्यक्ति को बनाओ किसको बनाया जाए बोले बस कर्ण ही है कर्ण ही हमारे कर्णधार हैं कर्ण को बनाओ लेकिन दूसरा मत था नहीं सेनापति जैसा महत्वपूर्ण पद कर्ण तो युद्ध करेंगे ही लेकिन पद सदा बड़ों को देना चाहिए क्योंकि उससे उनका सम्मान बना रहता है तो सबके पूज्य सबके गुरु द्रोणाचार्य हैं द्रोणाचार्य को पद दिया जाना चाहिए यह सुनकर के कर्ण ने भी समर्थन किया नहीं नहीं मैं युद्ध करूंगा मुझे सेनापति पद नहीं चाहिए मैं तो तुम्हारे लिए सदा सर्वदा से समर्पित हूँ द्रोणाचार्य को ही बनाना चाहिए कर्ण ने कहा अयं च सर्व योधा नाम युक्ता सेनापति कर तुम द्रोण शस्त्र ये सबसे बड़े बूढ़े हैं सबके गुरु हैं बहुत बड़े अस्त्र शस्त्रों के जानकार हैं इसलिए इन्हीं को बनाना चाहिए सेनापति का पद इन्हीं को देना चाहिए दुर्योधन ने कहा भगवन आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है आप ही श्रोणापति सेनापति के पद को स्वीकार करें आप ही सेनापति के पद को स्वीकार करें बोले ठीक है श्री सीताराम जी महाराज की जय जय जय श्री राधे दुर्योधन ने कहा हे गुरुदेव वर्ण श्रेष्ठिया कुलोत्पत्तिया श्रुतेन वयसा धिया वीरिया दार्क्ष्यावाद ज्ञा नयाज्य नयाजयात दुर्योधन ने कहा वर्ण की दृष्टि से आप ब्राह्मण हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ हैं कुल की दृष्टि से भी आप अयोनिज हैं द्रोण से उत्पन्न हैं अवस्था में भी आप श्रेष्ठ हैं ज्ञान में भी आप श्रेष्ठ हैं पराक्रम में भी आप श्रेष्ठ हैं नीति में भी आप ही श्रेष्ठ हैं और धनुर्वेद के ज्ञान में आप सबके गुरु हैं इसलिए भगवान भीष्म जी के स्थान की पूर्ति आप ही कर सकते हैं इसलिए आपको बनाया जाना चाहिए आपको इस सेनापति के पद को स्वीकार कर लेना चाहिए बहुत स्तुति भी की है दुर्योधन ने उसने कहा महाराज जैसे एकादश रुद्रों में कपाली की महिमा है अष्टवशुओं में पावक की महिमा है यक्षों में कुबेर की महिमा है मर्तों में बासव इंद्र की महिमा है ब्राह्मणों में वशिष्ठ की महिमा है तेजस्वी तेजस्वियों में सूर्य सूर्यनारायण की महिमा है पितरों में यमराज की महिमा है और जल में वरुण की महिमा है नक्षत्रों में चंद्रमा की महिमा है जैसे नीतिज्ञों में शुक्राचार्य की महिमा है सेनापतियों में कार्तिकेय जी की महिमा है ऐसे ही आज हम लोगों के लिए आपकी महिमा है आप इस पद को स्वीकार करें यदि आज आप हमारे सेनापतित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें विश्वास है निश्चित ही हमारी विजय हो जाएगी द्रोणाचार्य मुस्कुराए और उन्होंने कहा राजन अर्थस्थ पुरुषोदास हमने तुम्हारी सुख सुविधाएं भोगी हैं तुम जो कहोगे वो हमको करना ही पड़ेगा हमारा धर्म है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं मैं सेनापति पद को स्वीकार करता हूं, अब तो वैदिक विधि से द्रोणाचार्य का अभिषेक संपन्न हो गया भयंकर युद्ध हुआ और महाराज आज कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध आरंभ हुआ श्री गुरु द्रोणाचार्य ने भयंकर पराक्रम आरंभ किया है वो पराक्रम बड़ा अद्भुत था महाभारत की शैली बड़ी विलक्षण है महाभारत की शैली में आपने सुना भीष्म पर्व के आरंभ में ही भीष्म का वध कर दिया बाद में फिर धृतराज ने पूछा तो विस्तार पूर्वक सुनाया ठीक यही यहाँ भी है यहाँ द्रोण पर्व के आरंभ में आठवें अध्याय में ही द्रोणाचार्य का वध कर दिया और इसके बाद फिर धृतराज ने कहा महाराज इतने जल्दी कैसे मारे गए वो चट्ट आपने उनको समाप्त कर दिया पूरी बात सुनाओ कैसे कैसे हुआ क्या हुआ किसने कितना पराक्रम दिखाया तब फिर विस्तारपूर्वक संजय सुनाते हैं पहले संक्षेप में सुना देते हैं बोले द्रोणाचार्य का वध हो गया द्रोणाचार्य के बध से कौरवों में हाहाकार मच गया धृहतराष्ट्र शोक करने लगे और उन्होंने कहा कि देखो ये बड़ा भारी अनर्थ का काम हुआ बेचारे ब्राह्मण थे पढ़ाने आए थे हम लोगों ने उनको युद्ध में घसीट करके उनको भी समाप्त करवा दिया बहुत बुरा हुआ संजय से पूछा महाराज क्या बात है इतने जल्दी कैसे पधार गए आप कृपा करके उन्होंने क्या क्या पराक्रम करके दिखाया उसका वर्णन करो यहाँ से पुनः द्रोण पर्व युद्ध के प्रकरण का आरंभ हो रहा है संजय ने भगवान कृष्ण की महिमा का गान किया है धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और दुर्योधन ने प्रथम दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य ने अद्भुत पराक्रम दिखाया है और आज पांडवों की सेना के पैर उखड़ गए भागने लगी सेना द्रोणाचार्य का पराक्रम देख करके उत्साहित होकर के दुर्योधन ने कहा गुरुदेव आपके बल का ही सहारा है आपने बड़ी कृपा की है लेकिन हमारी एक अभिलाषा को आप पूरी कर दें क्या बोले मैं जानता हूं आप युद्ध तो करेंगे सेना का संहार करेंगे पर पांडवों को नहीं मारेंगे क्योंकि आपने निश्चय कर लिया कि मेरे प्रिय शिष्य हैं पांडव में उनका वध नहीं करूंगा आप नहीं मारेंगे बोले यहां नहीं मारेंगे तो एक काम तो कर दीजिए युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर मुझे दे दीजिए यह सुनकर के द्रोणाचार्य काँप उठे वो जानते हैं कि दुर्योधन बहुत दुष्ट है बोले अरे क्या करोगे मैं उनको पकड़ के लाऊंगा युधिष्ठिर का तुम क्या करोगे बोले मैं वचन देता हूँ मैं उन्हें मारूंगा नहीं फिर क्या करोगे बोले मैं फिर उनको ललकारूंगा पिताजी से आज्ञा करा दूंगा कि जुआ खेलो और जुआ में फिर वनवास और अपने लिए राज्य मांग लूँगा युद्ध खत्म हो जाएगा हम फिर राजा बन जाएंगे वो जंगल में चले जाएंगे ये फिर जुआ के लिए ललकारूंगा ऐसी इसने मंत्रणा कर ली और उन्होंने वरदान भी दे दिया कि ठीक है मैं कल जीवित ही युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हें सौंप दूंगा भगवान श्री कृष्ण बहुत सावधान हैं अपने गुप्तचरों से भगवान ने पता लगा लिया है भगवान ने कहा अर्जुन अब सावधान रहना क्योंकि बहुत भयंकर परिस्थिति है कल के युद्ध में आज के युद्ध में पक्की खबर है वरदान दे चुके हैं कि मैं पकड़ करके युधिष्ठिर को दुर्योधन को प्रदान कर दूंगा तो आज महाराज की रक्षा करनी चाहिए द्रोण ने भयंकर पराक्रम किया है रणयुद्ध हुआ है महाराज रण नदी का बड़ा विस्तृत वर्णन है अभमन्यु की बड़ी भारी वीरता इस युद्ध में दिखाई पड़ी अभमन्यु की वीरता का वर्णन है शल्य के साथ भीमसेन का युद्ध हुआ है और महाराज भीमसेन की पराजय हुई है भीमसेन के द्वारा शल्य की पराजय हुई है शल्य जो है मैदान छोड़कर के भाग गए हैं ब्रसेन जो कर्ण का पुत्र है उसने बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है कौरव पांडवों का तुमल युद्ध हुआ है और द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव पक्ष के अनेक वीरों का बध हुआ है आज पहले दिन आज विजय श्री अर्जुन को प्राप्त हुई बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन वत्स में धर्मराज को पकड़ इसलिए नहीं सका कि अर्जुन मेरे सामने थे अर्जुन को पराजित किए बिना मैं युधिष्ठिर के निकट पहुंच नहीं सकता था आज जब तक अर्जुन मेरे सामने रहेंगे मैं युधिष्ठिर को कैसे पकड़ पाऊंगा अर्जुन के सामने रहते कोई भी युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकता इसलिए अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाया जाए तो भले ही तुम्हारा मनोरथ सफल हो सकता है अब तो सुशर्मा आदि संसद जो वीर हैं उन्होंने शपथ लेकर के प्रतिज्ञा की है कि हम पूरी शक्ति लगाकर अर्जुन से युद्ध करेंगे और अर्जुन को ललकारा है अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करने के लिए चले गए हैं अर्जुन का संसप्तकों के साथ युद्ध हुआ है और सुधन्वा ने भयंकर पराक्रम दिखाया है आज अर्जुन ने सुधन्वा का वध किया वीरगति को प्राप्त हो गया संसप्तक गणों के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हो गया द्रोणाचार्य ने गुड़ बनाया है और युधिष्ठिर ने चिंता व्यक्त की है ध्रष्टाद्युम्न ने और व्यूह बना करके पुनः उसका उत्तर दिया है और उस युद्ध में गज सेना का संहार भीमसेन के द्वारा हुआ है द्रोणाचार्य ने सत सत्यजित को परास्त कर दिया है सत्यनीक दृढ़सेन क्षेम वसुदान और पांचाल राजकुमार का भी बध द्रोणाचार्य ने कर दिया है सत्य जित का भी पद कर दिया है और आज पांडवों की पराजय हो गई है युद्ध में पांडवों की पराजय हो गई है पांडव दुखी होकर के उदास होकर के पांडव चले गए हैं द्रोण के युद्ध के विषय में दुर्योधन और कर्ण का संवाद है दुर्योधन ने कहा कि गुरुजी युद्ध तो पूरी ताकत लगा के कर रहे हैं कोई संदेह नहीं है लेकिन युद्ध करने के बाद पांचों पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ यह बड़े दुख की बात है कर्ण ने कहा यह आशा तो गुरु से तुमको लगाना व्यर्थ है वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे पर पांडव उनके प्रिय शिष्य हैं वो पांडवों को समाप्त नहीं कर सकते इसलिए तुम चिंता मत करो इन्हें युद्ध करने दो अर्जुन को समाप्त करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं कौरव पांडव सैनिकों में घोर द्वंद युद्ध हुआ है भगदत्त प्राप्त ज्योतिषपुर का जो भगदत्त राजा है उसके मदमत्त हाथी ने बड़ा कदन मचाया है तमाम वीरों को कुचल डाला मार डाला है भयंकर पराक्रम भगदत्त ने किया है उसमें भीमसेन ने भगदत्त के उस ऐरावत हाथी के कुल में उत्पन्न वरदानी हाथी के साथ भीमसेन ने भयंकर युद्ध किया है और युद्ध करके भीमसेन ने हतो धिंग निहितो भीम कुंजरेगेन संतुष्टा पांडवा नामीम भीमसेन ने उस हाथी को मार मार दिया है भीमसेन ने आज सबकी रक्षा अपने पराक्रम से की है इधर अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करने के लिए चले गए हैं भयंकर युद्ध किया है और अधिकांश सेना को उन्होंने समाप्त कर दिया है भगदत्त ने अर्जुन से द्वंद्व युद्ध किया है और उसने वैष्णवास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ा है भगवान ने वैष्णवास्त्र से अर्जुन की रक्षा कर ली है और अर्जुन द्वारा हाथी सहित भगदत्त का बद कर दिया गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जै। जैसे रामावतार में रावण के द्वारा प्रेषित अमोघ शक्ति को भगवान श्री राम ने अपने वक्षस्थल पर स्वीकार कर लिया तुरत विभीषण पाचे मेला सन्मुख राम सहयु सुई सेला ऐसे ही भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया है और ये वैष्णवास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र से संभव है किंतु वैष्णवास्त्र का प्रतिकार किसी से संभव नहीं वैष्णवास्त्र का प्रयोग जिस पर किया जाए उसकी मृत्यु निश्चित है इसे भगवान को छोड़कर कोई सहन नहीं कर सकता केवल भगवान ही इस अस्त्र के वेग को सहन कर सकते जैसे भगदत्त ने आमंत्रित करके वैष्णवास्त्र छोड़ा है भगवान श्री कृष्ण सहसा खड़े हो गए रथ के आसन पर और उस शक्ति को उस वाण को उस अस्त्र को भगवान ने अपने वक्षस्थल में स्वीकार किया है बोलो भक्तवत् भगवान की जय उर्षा प्रतिजग्राह पार्थ स्वार्थम संचाद्य के भगवान अर्जुन के सामने आ गए और भगवान ने उस अस्त्र को अपने वक्षस्थल पर स्वीकार किया है भगवान के वक्षस्थल से रक्त की धारा बह चली है अर्जुन को बड़ी पीड़ा हुई है उन्होंने कहा भगवान आप सारथी हो सारथी का काम करो युद्ध करना हमारे ऊपर छोड़ दो बोले अर्जुन मैं जानता हूँ इस अमोघ अस्त्र से तुम बच नहीं सकते थे आज तुम्हारी मृत्यु हो जाती और केवल मैं ही इसे सहन कर सकता हूँ इसके वेग को क्योंकि यह अस्त्र मेरा ही स्वरूप है मेरे वेग को मैं ही सहन कर सकता हूँ इसलिए मैंने इसको सहन करके तुम्हारी रक्षा की है यह अस्त्र ऐसा है कि त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र के द्वारा बध्य न हो इसलिए आज भगदत्त की यह शक्ति नष्ट करा के यह दूसरी बार अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता मैंने इसको शक्तिहीन बना दिया तुम चिंता मत करो और तुम प्रेम से युद्ध करो अर्जुन के साथ वृषक और अचल का युद्ध हुआ अर्जुन ने इन दोनों कौरव पक्ष के महावीरों का वध कर दिया शकुनी दे ने दैत्यों की माया प्रकट की अर्जुन ने उसको समाप्त कर दिया शकुनी की पराजय हो गई और कौरव सेना फिर पलायित हो गई फिर भाग गई कौरव सेना फिर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन ने ललकारा अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो दौड़ो चलो लड़ो फिर घमासान युद्ध आरंभ हुआ है आज अश्वत्थामा ने पांडवों के पक्ष से लड़ने वाले महाराज नील का वध किया है जिनकी कथा आपने सुनी सहदेव जी ने मतीपुरी के राजा नील के ऊपर विजय प्राप्त की है जिनकी पुत्री सुदर्शना से विवाह स्वयं भगवान अग्नि ने किया था पांडवों ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया है अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ है इस युद्ध में कर्ण के भाइयों का वध अर्जुन ने कर दिया है कर्ण और सात्विकी का घोर संग्राम हुआ और महाराज अब दुर्योधन दुर्योधन की योजना से अर्जुन को तो संसप्तकों के बध के लिए भेज दिया गया और ये पता चला कि वे उधर लड़ने गए हैं सब्तक अर्जुन को अटका करके रखेंगे तब आज हम युधिष्ठिर को पकड़ेंगे और इन पांडवों को पकड़ करके दुर्योधन को अर्पित करेंगे ये योजना बन गई है द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए अर्जुन आज चले गए हैं बहुत अच्छी बात है अब मैं चक्रव्यूह का निर्माण करूंगा इस चक्रव्यूह को इस धरती पर मेरे अतिरिक्त और मेरे शिष्य अर्जुन के अतिरिक्त इस धरती पर कोई जाने वाला नहीं आज पांडवों की पराजय निश्चित है अब तो बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन बोले आज तो हमारी बात बन ही गई आज तो युधिष्ठिर पकड़े ही जाएंगे आज हमारा काम हो जाएगा अब तो महाराज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया पांडवों की सेना में हाहाकार हो गया युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो गए अर्जुन श्री कृष्ण के साथ जा चुके हैं शत्रु युद्ध के लिए ललकार रहे हैं चक्रव्यूह का वेधन अर्जुन के अतिरिक्त कौन करेगा उस समय अभमन्यु ने कहा दादाजी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं मैं अकेला ही पर्याप्त हूं चक्रव्यूह के वेदन के लिए मुझे चक्रव्यूह के वेदन की कला प्राप्त है जब मैं अपनी माता के गर्भ में था उस समय मेरे पिता अर्जुन ने मेरी माता सुभद्रा को चक्रव्यूह का उपदेश किया था मैंने गर्भ में उसको सुना है और उसे प्राप्त किया है आप चिंता न करें मैं चक्रव्यूह का वेधन अवश्य करूंगा। श्री युधिष्ठिर प्रसन्न भय है और वे जानते हैं कि अभमन्यु बहुत बड़ा वीर है धनंजयो ही नातो ग्रहे दैत्य संयुगात क्षिप्रमस्तम सद समय द्रोणानिकम विषातयो तात अभमन्यु अर्जुन लौटेंगे तो हमारी बड़ी निंदा करेंगे कहेंगे देखो तुम लोगों ने युद्ध नहीं किया पराजय स्वीकार कर ली इसलिए हमारी निंदा न हो यदि तुम समर्थ हो तुम्हारा साहस हो तो तुम युद्ध कर सकते हो अभमन्यु ने कहा कि भगवान मैं अवश्य ही चक्रव्यूह का भेदन करूंगा और आप लोगों की कृपा से मैं बाहर निकल आऊंगा ईश्वर ने कहा केवल तुम द्वार बना दो चक्रव्यूह के भेदन का द्वार बनाने के बाद आगे का काम तो हम लोग स्वयं ही संपन्न कर लेंगे तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे प्रणिधाया अनुयास्या रक्षन तसर्बतो मुखा तुम्हारी रक्षा करते करते हुए पीछे पीछे चलेंगे भीमसेन बोले देखो खाली तोड़ दो सूची प्रवेशे मुसलअ प्रवेशा जहाँ सुई घुस जाती वहाँ लोग मूसल घुसाने की भी कोशिश करते हैं सुई घुसी तो मूसल भी घुसाएंगे आप घुसो तो सही हम देखेंगे हम समाप्त कर देंगे मैं स्वयं अपनी गदा से सारे व्यूह को तोड़ दूंगा अहमन्यू ने कहा अहमे प्रवक्ष्यामि में द्रोणानीकम दुरासदम पतंग इव संक्रद्धो ज्वलंतम जातवे जैसे पतंगा जलती हुई आग में कूद पड़ता है उसी प्रकार समय कुपित होकर द्रोणाचार्य के सैन्य समूह में प्रवेश करूंगा आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो मेरे माता और पिता दोनों के कुलों के लिए हितकारक होगा श्री कृष्ण का चित्त भी प्रसन्न हो जाएगा मेरे पराक्रम की गाथा सुनकर के और मेरे पिता अर्जुन का मन भी प्रसन्न हो जाएगा मेरे पराक्रम की गाथा सुनकर के। यद्यपि मैं बालक हूं मेरी आयु अभी सोलह वर्ष की पूर्ण नहीं हुई है तो भी आज का मेरा यह संग्राम यह प्रमाणित कर देगा कि अर्जुन के पुत्र सुभद्रा की कोक से जन्मे लाल कैसे वीर होते हैं पांडव वंश में कैसे कैसे वीर हैं आज में यदि ची करते न नाहम समग्रम क्षत्र न करोम्यष्टधा युद्धे न भवाम्य अर्जुनात्मजहा यदि एक ही रथ से एक ही धनुष के द्वारा मैंने चक्रव्यूह के आठ टुकड़े नहीं कर दिए तो मैं अर्जुन कुमार अभमन्यु नहीं प्रतिज्ञा कर ली है अब तो पांडवों में नगाड़े बज उठे हैं जय जयकार होने लगी है स्वस्थि वाचन हुआ है अभमन्यु ने उत्साह दिखाया है और कौरवों की चतुरंगणी सेना का उद्धार संघार किया है महाराज बड़ा भयंकर पराक्रम इतने भयंकर पराक्रम का वर्णन है महाराज अमन्यु के कि लिखा है कि सृष्टि जब से बनी होगी तब से लेकर अब तक इस प्रकार का पराक्रम किसी इस अवस्था के वीर ने नहीं दिखाया आगे भी कोई दिखाएगा ऐसी संभावना नहीं है अकेले चतुरी सेना का संहार किया है अस्मक पुत्र का बध किया है शल्य भी मूर्खित हो गए हैं और कैर कौरव सेना भाग खड़ी हुई है अभमन्यु के पराक्रम से शल्य के भाइयों का बध कर दिया है अर्थात शल्य के भाई का मतलब मामा जी पांडवों के मामा उनका भी बध कर दिया है द्रोणाचार्य की सेना भी भाग खड़ी हुई अभमन्यु के सामने द्रोणाचार्य की सोना भी खड़ी नहीं रह सकी पलायन कर गई है द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु की प्रशंसा की है कई श्लोकों में प्रशंसा की है द्रोणाचार्य ने कहा है बहुत सुंदर श्लोक है एस गच्छति सौभद्र पाठना प्रथि युवा नंदयन सुहृद सर्वान्न राज युधिस्थिम नकुम च चांडव बंधूं संबंधीनचान्या मध्यस्थान स तथा देखो यह सुभद्रा नंदन अब मन्यु आ रहे हैं महाराज का आनंद बढ़ाते हुए भीम से नकुल सहदेव का आनंद बढ़ाते हुए अपने बंधु बांधवों के चित्र में उत्साह का संवर्धन करते हुए आ रहे हैं आज यह अर्जुन का पुत्र इतना दुर्धर्ष है कि इसको मारना किसी के बस की बात नहीं है अद्भुत पराक्रम है अभमन्यु ने दुशासन और दुशासन को जीत लिया है दस हजार हाथियों का बल दुशासन में वो ही भाग खड़ा हुआ इसके बाद कर्ण आया है सामने भयंकर युद्ध किया अश्वत्थामा ने कर्ण अभमन्यु ने कर्ण के साथ और इस युद्ध में कर्ण की भी पराजय हो गई है उसके घोड़े मार दिए कबच को काट दिया उसकी ध्वजा को काट दिया उसके भाइयों का वध कर दिया और उसके सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और एक तीखे अवमंत्रित बाण से ऐसा पसली में घायल किया है कर्ण को कि कर्ण बेहोश होकर गिर गया और कर्ण के सैनिक प्राण बचा कर कर्ण के युद्ध के मैदान से उसको बाहर ले गए अभमन्यु ने कर्ण के भाई का वध किया है कौरव सेना का संहार किया है जिधर जाता है अब मनु उधर कौरव सेना भागने लग जाती है जैसे सिंह की गर्जना से हिरणों के झुंड भागते हैं ऐसे ही मनु से भागने लग गए शंकर जी से वर प्राप्त किया था जयद्रथ ने आप पहले सुन चुके हैं जयद्रथ को वर प्राप्त है कि किसी एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को तुम जीत लोगे आज उस वरदान का प्रयोग किया है जयद्रथ ने और अभमन्यु आगे बढ़ गया है जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीमसेन नकुल और सहदेव इन चारों को अकेले रोक दिया है और शंकर जी के बर के प्रभाव से चारों की पराजय हुई है और जयद्रथ ने आगे व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया और अभमन्यु अकेला ही कोई पीछे से सहायक नहीं क्योंकि जो सहायक हैं वे तो द्वार पर ही रह गए द्वार पर जयद्रथ खड़ा हुआ है उसने भीतर घुसने नहीं दिया उससे युद्ध होने लग गया लेकिन अब घबराए नहीं पीछे पैर रखा नहीं आगे बढ़ते चले गए अकेले ही युद्ध करते हुए आगे बढ़ गए बसाती अनेक योद्धाओं का वध किया अम्यु के द्वारा सत्यश्रभा का वध किया क्षत्रिय समूह रुकमरथ और अनेक मित्रगणों की पराजय हुई सैकड़ों राजकुमारों का वध कर दिया दुर्योधन की पराजय हो गई अमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और क्राथ पुत्र का वध किया है सेना सहित से छह महारथी महारथी सेना के सहित अभमन्यु के आगे से भाग खड़े हुए आप विचार करो पूरे महाभारत युद्ध में अभमन्यु के जैसा पराक्रम अर्जुन का भी नहीं अद्भुत पराक्रम है अभमन्यु का छह महारथियों को अकेले ही खदेड़ दिया सेना के सहित युद्ध के मैदान से बाहर कर दिया अलग कर दिया छह छह महारथी फिर उलट करके आए हैं भयंकर युद्ध किया है दस हजार राजाओं को और कौशल नरेश बल को भी स्वर्ग भेज दिया है अपने बाणों से मार करके एक ही दिन की यह युद्ध की घटना है अब मन्यु द्वारा श्वेत भोज कर्ण के मंत्रियों का वध हो गया है छह महारथियों के साथ घोर युद्ध हुआ है और अंत में उन महारथियों ने निश्चय कर लिया उन महारथियों ने निश्चय कर लिया कि आज सामान्य बालक के रूप में नहीं साक्षात महाकाल बनकर के विचर रहा है आज यदि इसको रोका नहीं गया आज यदि इसको समाप्त नहीं किया गया तो अब सूर्यास्त होने में तो अभी बहुत देर है कौरव सेना का एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेगा सबको समाप्त कर देगा अब क्या करना चाहिए बोले बस सब तो ये है अकेले अकेले लड़ो तो ठीक नहीं सब लोग मिलकर कोई रथ तोड़ दो कोई कवच तोड़ दो कोई अस्त्र शस्त्र छीन लो कोई आगे से प्रहार करो कोई पीछे से प्रहार करो इसको छल बल पूर्वक किसी भी प्रकार से मारना पड़ेगा अन्यथा यह मरने वाला नहीं है ऐसा सबने एक साथ निश्चय कर लिया सबसे बड़ा पाप महाभारत युद्ध में दो महापाप बहुत बड़े हैं द्रौपदी का अपमान महापाप जिसका दुष्परिणाम कितनी बार रक्त की नदियां इस धरती पर बही और दूसरा भयंकर महापाप था सामान्य लोग नहीं इतने बड़े बड़े महावीरों के द्वारा एक बालक का जिसने इतना पराक्रम किया हो जिसके पीछे कोई न रह गया हो जिसका कवच टूट गया हो जिसके घोड़े मर गए हो जिसका सारथी समाप्त तो हो गया हो जो निहत्था होने पर भी लड़ रहा हो ऐसे वीर को अन्यायपूर्वक मारना ये महाभारत युद्ध का सबसे जघन्य पाप हुआ लेकिन जब मन में आ जाता है कि भाई अब हमें विजय चाहिए तो धर्म से मिले अधर्म से मिले बस निश्चय कर लिया गया तश्यार जो निश्चित ध्वजम चित्वा। शल्यं धयत, तम शल्यो नौ एर, धयत, अर्जुन कुमार ने त्रिवीरता का ध्वजा काट दिया शल्य को तीन बाण मारे और महाराज शल्य ने मन में घबराहट न करते हुए नौ बाण अम्यु के ऊपर मारे अम्यु ने शल्य के ध्वज को काट दिया उसके पार सुरक्षकों को मार दिया भयंकर युद्ध कर रहे हैं अमन्यु उनकी लघुता को देख करके लोग यह अनुभव नहीं करते कि ये अमन्यु है लोग यही अनुभव करते कि गांडीवधारी अर्जुन आ गए यद्यपि अर्जुन के पास गांडीव धनुष है गांडिव जैसा दिव्य धनुष अमन्यु के पास नहीं है लेकिन आज वह अपने पराक्रम से उसका साधारण धनुष ही आज गांडीव धनुष बना हुआ है ऐसा भयंकर युद्ध कर रहा है अग्नि के समान तेजस्वी अमन्यु का कवच अभेद्य है बड़ा पराक्रम करने वाला है द्रोणाचार्य ने कहा कि कर्ण अहमन्यु का कवच अभिध्य है यह बड़ा पराक्रम करने वाला है इसके पिता अर्जुन ने इसको कवच धारण करने की विधि बताई है इसलिए इसका कवच छूट नहीं रहा है यह महान वीर है यदि इसको नहीं रोका गया तो यह थोड़ी ही देर में संपूर्ण सेना को समाप्त कर देगा इसलिए अब सब लोग मिलजुल इसको समाप्त करें यही संभव है यहां ब्यासी कहते कहते व्याकुल हो गए सरवर शकरुणा बाल में कम किरण एकम बालकम अकरुणा करुणा शून्य होकर वे छे, छे महारथी एक ही बालक के ऊपर टूट पड़े उसके धनुष को काट दिया तब अभिमन्यु ढाल तलवार लेकर आकाश में उछला मेरा रथ टूट गया घोड़े मर गए सारथी मर गए धनुष टूट गया अस्त्र शस्त्र नहीं रह गए तब ढाल तलवार लेकर आकाश में उछला कहते उस समय ऐसे लग रहा था मानो आकाश से कोई देवता उड़ता हुआ आ रहा हो इतनी जोर से अभिमन्यु उछला आकाश में और पैतरे बांध करके पक्षीराज गरुड़ जैसे नागों के बीच में विचरण करें ऐसे ही अभमन्यु विचरण करने लगा उस समय आकाश से बार बार पुष्प वृष्टि हो रही थी धन्य है अभमन्यु धन्य है इस बालक की माता को धन्य है इसके पिता को धन्य है उस कुल खानदान को धन्य है जिसमें ऐसा वीर बालक प्रकट हुआ है उसी समय द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए मन ए अपने बाण से इसके खड्ग को काट डाला कर्ण ने इसकी ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब तो वह धरती पर उतरकर कोई कुछ नहीं बचा तो हाथ में चक्र लेकर के वह दौड़ करके आया उस समय ऐसा लग रहा था मानो पंद्रह सोलह वर्ष के श्री कृष्ण हाथ में चक्र लेकर के आ गए हों इतने सुंदर हैं और मन्यु लगता चक्रधारी श्री कृष्ण श्रीकृष्ण का भांजा श्रीकृष्ण के रूप में वहां प्रकट हो गया महाराज तम चक्र रेणुजल सोभित बभासती वोल चक्र वो ज्वल भी मन्यु क्षण मास रौद्र सवासुदेवा प्रकुव साक्षात भगवान का अनुकरण कर रहा हो अब ने उस अवस्था में भी काल के वसती कई कई आदिरथियों को मार डाला और छह महारथियों के सहयोग से ओम सुखी न संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत